गुरु पद वंदे गुरुपद्द भक्तिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसबोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकरण गोपीजन सामूत बिंदवन मनोहर वंशाकल्पतरुवश कृपासीध्यव पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगुंगिरी यम बंदे परमाधव बृंदावे तुषिदे वै पिया वै केशवश कृष्ण भक्ति कृष्णभक्तिपदी देवी सत्वत्यी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चुव नरत्तम देवी सरस्वती वैसम तो जय मुदीर संकेतनेथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्तिक्त भक्ति प्रमोदा जगोदरन दे सदाभवीष्टदोहम तीर्थास्पद शिव विरी शरण्यम भीतातिहम पुनतपाल भवदिभूत वंदे महापुरुष ते महा चरणार्दुस्त सुशीतराजक्षी धर्मीर्जवचा जगगादरण्य मी गपाद वंदे महापुरुष ते चरणारिंद जत्दल्लवनखचंदम छटाया विस्फुरीत किमें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 हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरि अजानुलित भुजौ कनका बत संकेतनकमलायताक्ष विषंबर द्विजर जुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुबुता प्रणम श्री गुरुभूषण करुणारणव लोकनाथ जगचु श्रीसुखम तमोपास तमादेव पुषोपुराण तमावर्ण सुवता अपार संसार समुद्र से समुद्रसे भजामे भगवते स्वूप बागी सजस्वी लक्ष्मीजस्वी जस हृदय तं तंग हम महामी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरी हरी हरे राम हरी राम राम राम हरे हरे काये नाचा मन सैंध्य बुधवात्मना बा अनुस्थित स्वभा करोति करोती यद जाद परस्मी नारायणेती समर्पय्त काये नाचा मनसइंद्रियर्वा बोधात्मना वा अनुषि स्वभा करोजद जाद परस्मी नारायणेती समर्पय्वा सिसिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा ने बताए जाने का पहले आप लोग ये दो दिन का जिंदगी हैं इनमें आपस में मिलजुल कर एक ही आश्रय विग्रोह का अनुगत में आनंद के साथ भजन करो एक ही आश्रय विग्रोह का अनुगत में आप लोग आपस में हिलमिल कर सुंदर भजन करो जितना भी आदमी आपको टोके आक्रमण करे किसी भी हालत से हरी भजन छोड़ना मत हरी भजन को छोड़ना मत ये हरी भजन करने वाले का ऊपर हर वक्त आक्रमण होते ही रहते ठाकुर जी स्वयं है इनका ऊपर आए हैं इतना आक्रमण तो ये होते रहेगा इसका लिए कोई चिंता मत करो एक ही आश्रय विग्रह का अनुगत्व में आप लोग आपस में मिलजुल कर भगवान का सेवा करो आपस में हिलमिल कर सेवा करो विचार में देखा जाता है शास्त्र का विचार में जो संत महात्मा का जितना सहन क्षमता है जितना संत जिस जिस संत महात्मा को सबसे ज़्यादा विरोधी अवस्था में अपने को एडजस्ट करने का पावर पैदा हुआ है वो उतना ही बड़ा संत है विरोधी परिस्थिति में जो संतों का धैर्य बहुत रहता है और किसी भी हालत से उसका धैर्य टूटता नहीं और एडजस्ट करने का बहुत उसका क्षमता है जितना ज़्यादा अपने को एडजस्ट करने का पावर आए आपका अंदर उतना ही आप ऊपर जाओगे भजन में एडजस्ट करने का मतलब क्या है और मिलजुल के ये दोनों अलग शब्द है ना ये दोनों एक ही शब्द है पोपाध जी ने जे जो जो शब्द बताया था आप उसमें मिलजुल कर और ये जो एडजस्टमेंट एक ही शब्द है इसका माने क्या है महाराज इसका माने यही है जो भजन का परिवेश है जहाँ जैसे कुछ कोई जगह परिवेश कम रहे कोई जगह वातावरण अच्छा रहे ये तो होते ही रहेगा इसका लिए तो कोई बात नहीं लेकिन प्रश्न आता है एडजस्टमेंट का मतलब ये है जो भजन में प्रतिष्ठित गुरु वैष्णव है काल जो चर्चा किया था बालिश मतलब जानकारी नहीं है बेचारा ये लोगों कीपा करते करते कुछ भी गलती करे बस ठीक है उसको कीपा करते करते प्रेम करते करते उसका अपना चरित्र अपना स्वभाव अपना आचरण वो पूरा खोल के दिखाए देख हम ऐसा है फिर इसका बाद भी कोई अगर हिंसा करे वो तो सत्यनाश होगा उसके लिए वो लोग तो, लो तो संतो लोग कुछ करता नहीं ठाकुर जी करता है क्योंकि भागवत में सप्तंस्कंद में पूरा बोला हुआ है ज्यादा देवेशु वेदेशु गोसु विप्रसु साधुसु धर्मे च मयी विद्विष धर्मे च मयि विद्विषह स्व व आशु विनश्वति क्या बताया बताया जदाक ठाकुर जी बोलते हैं जदा देवेशु देवतुल्य देवता लोग हैं जदा देवेशु वेदेशु गोसु गो माता का ऊपर हैं विप्रेशु साधुषु धर्मे च मुई विदिष धर्म का ऊपर और हमारे ऊपर कोई अगर अत्याचार करे सौबा शौवा आशु बिनस्वती सतुरुत उसका सब बनास होगा ये क्षमा कर देते कुछ पकड़ते ही नहीं और कुछ नहीं किया लेकिन ठाकुर जी क्षमा नहीं करते तो इसलिए बात है जो बालिश हैं जिनका कोई वैष्णव अपराध नहीं है ज्यादा वो ठीक है कुछ गलती कर दिया भूल हो ही सकता है उसको प्यार से लाकर उसको समझा धीरे धीरे भजन में अपना जो भजन का प्रभाव है साधु गुरु वैष्णव इसीलिए उसको गुरु बोला जाता है गुरु का काम है अपना जो आचरण है अपना जो बाणी है अपना जो चरित्र है अपना जो स्वभाव है ये शिष्यों का अंदर इम्प्रेशन दे सके समझा मेरा बात शिष्यों का अंदर आचरणशील वैष्णव तेजियन वैष्णव अपना आचरण का छप्पा लगा देगा आपका अंदर अगर शिष्य है तो शिष्य नहीं है तो छप्पा तो लगेगा नहीं इसका अंदर में गुरु जी का जो प्रभाव है वो अवश्य संचारित होगा गुरु का प्रभाव शिष्य का ऊपर अवश्य आएगा अगर ना आए तो ये गलत है तो हो ही नहीं सकता जहाँ चैतन्य चैतन्य, चैतन्य तो में बोला हुआ है दीक्षा काली शिष्य करें आत्मसमर्पण सही काले किनो तरें कौरे आत्मा शे जो बोला हुआ है अर्थात जब गुरु वैष्णव चरण में शरणागत होता है जीवात्मा अंतर से कपट नहीं उस टाइम में इनके कीपा उनका ऊपर अवश्य जाता है परिपूर्ण और कीपा जाने का बाद इसका अंदर में ताकत आता है कीपा करो प्रभु दिया चीद बॉल कीर्तन में गाता है लेकिन अनुभव कुछ नहीं शास्त्रों में भी ये बोला है जो नायम आत्मा बलहिने न ना अयम आत्मा बलहिने न जो निबल आदमी है वो परात्मा और अखिलेश्वर जो परत्मर पुरुष आत्मा बोलते परमात्मा इधर अनुभव बोला है ठीक ही है कोई असुविधा किच नहीं है नायम आत्मा प्रवचन नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधाया न बहु न सुते न कठोपनिषत का कठोपनिषत का ये बात वचन है और शास्त्रों में ये भी बोला है नाया आत्मा बलहीने न लभ्य अर्थात जो दुर्बल आदमी है वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेगा अब ये शब्दों को एक्समिशन हम नाम नहीं करेंगे एक्स मिशन एक्स वाई मिशन ये लोग ये शब्दों को मिसयूज करता है ये जो न्यायाम आत्मा बोले लोग इसको उल्टा व्याख्या करके बोलता है देखो ये जो लिखा हुआ है दुर्बल आदमी कभी भी भजन नहीं कर सकता इसलिए खूब ताकत बड़ा मांसो खाओ मांस खाओ और डीम खाओ हाँ ये व्याख्या करता है एक्स वाई मिशन किसका साथ लड़ाई करे महाराज आप सारे बसव समाज तो एक कभी हो नहीं पाओगे हम जानता है हो नहीं पाओगे संभव नहीं अगर हो पाते तब भी ये लड़ाई करना मुश्किल हो जाता ये जो नवोद्द्वीप में होता है रास पूर्णिमा का दिन में क्या अत्याचार होता है उधर दारू पीना और कितना नोड़ा काम ये रास रास पूर्णिमा को लेकर नवोद्वीप में बदमाश जो है सब वो लोग पहले से पिछले एक पचहत्तर एक 100 साल से ऐसा चलते आए रास पूर्णिमा मतलब उसमें जितना सारे घटिया काम करना वो करना कभी जाके देखे हो देखे नहीं लाखों लाखों आदमी आता है दारू पीना बदमाशी करना और दो चार सब काली फाली सब मूर्ति रख देना नाच कूद ऐसा करता है कोई एक वैष्णव का तो अंदर ये भावना नहीं है कि पूरा तमाम ये जागरण कर दे सब अपना अपना घर अपना अपना मंदिर ओ हमारा मंदिर ठीक हो जाए कोई तो ऐसा चिंता नहीं संप्रदाय का चिंता कौन कर रहा है हम तो बोले जो संप्रदाय का चिंता ना करे वो तो वैष्णव ही नहीं वो वैष्णव नहीं है जो पूरा खानदान हमारा वैष्णव परिवार का हमारा संप्रदाय का पहुपा जी का जो सत्यनाश हो रहा है इसका बारे में कोई नहीं कुछ नहीं करता तो कैसे होगा संप्रदाय खराब हो जाएगा तुम बच, तुम बचोगे क्या किसी का चिंता नहीं सारे इकट्ठा होकर वो बदमाशी अगर बंद करे तो कितना सुधार हो जाएगा कितना लाखों आदमी का अनुभव आ जाएगा रास पूर्णिमा क्या है लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ आज तक कुछ नहीं हुआ सब खिलाफ है सरकार भी खिलाफ़ है आदमी सब खिलाफ है ये नियम है मादाचर्जों का विरोध हुआ बहुपात का विरोध हुआ भक्तिम ये होते रहेगा इसमें चित्त महाराज का विरोध होते रहेगा इसमें कोई बात यह है जितना सारे एडजस्टमेंट करने का क्षमता है उतना ही ऊपर जाओ एडजस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप आपका आचरण स्वभाव चरित्रों जो सेवा का भाव इसको छोड़कर आप जो नीचा आदमी इसका नीचे लेवल में आ जाओ समझा मेरा बात मेरा बात समझा नहीं आपका आचार आचरण जितना है सब आप छोड़ दो देखे इन लोगों का साथ नीचे आ जाओ ये माने नहीं हुआ आपस में हिलबिल का मतलब ये है ये जो बालिस है वो कुछ भी करे उसको धीरे धीरे समझा के उसको आपका ऊपर में ले आओ आप नीचे उतर जाओगे ये नहीं गुरु वैष्णव जी उतर कैसे जाएगा ऐसा नियम है और मानस में काल बताया था मानसिक भाव में जो जितना भगवान का साथ संबंध रखे उसका ही उतना भजन आगे हुआ और मानस में सब कुछ ठाकुर जी का चरण में निवेदन करना यहाँ तक भी जो हरिकथा है जो कुछ भी है सब भगवान गुरु वैष्णव का संतुष्टि के लिए हमारा अपने लिए नहीं ऐसा अगर नहीं हुए तो ये भजन नहीं होगा ये कुछ दिखावा कुछ हो जाएगा तो ये आपस में जो प्रभुपा ने बोला अंतिम समय में एक ही आश्रय विग्रह एक आश्रय विग्रह कौन है आश्रय विग्रह कौन है आश्रय विग्रह कौन है एक आश्रय विग्रह का अनुगत तुम है जाए आश्रय विग्रह किसको बोलता है आप लोगों का आश्रय विग्रह है शिलाभक्ति वल्लभ तीर्थवी महाराज आश्रय लिए हो आश्रय लिए हो ना आश्रय विग्रह है लेकिन मूल आश्रय विग्रह जो है मूल आश्रय विग्रह ये तो ऊपर जाओ तो नित्यानंद एक नित्यानंद से ही सारे गुरुवर्गो सब धीरे धीरे आता है जितना सारे गुरु वैष्णव आते हैं भागवत में बहुत सारे प्रमाण हैं भागवत में बहुत सारे सुंदर प्रमाण हैं जो जौन स कृष्णाद विमुखो स अधर्मशील भूतानि भाव्यानि चरती भागवत भूतावी कथा भागवत की कथा जनस्वृष्णा विमुख से दैवादील सुदुखित अग्रहायेह चरती नून भूतानी भव्याणी जनार्दन से एक बात कह दे बहुत आदमी का अंदर में ये संदेह आता है जे भागवत के श्लोक फ्लोक ऐसे सुर करके क्यों बताते ये तो उचित नहीं कभी कभी किसी का आदमी का मन में ये भावना आता है ये सुर करके क्यों बताते एक एक भागवत का श्लोक एक एक सुर हम पहले ही आपको बोलते हैं ये भागवत का जो सुर है हम नहीं वैष्देव जी रचना के पर एक एक एक-एक जो छंद है मंदक्रांता और अलग अलग एक एक अनुष्टुप छंद भागवत का एक एक जो है एक एक छंद है और हमारा चैतन्य का संप्रदाय में भी ये सूर करके पाठ करने का नियम था जैसे छ का नाम आता है छ का अंदर में गोप गोपाल रघुनाथ भट्टो दो रघुनाथ है ना एक रघुनाथ दास एक रघुनाथ भट्टो रघुनाथ भट्टो जी किसका लड़का है रघुनाथ भट्टो जी किसका लड़का है तपन मिश्र जी का लड़का है वाराणसी में महापभु गए सेवा किए बहुत सारे इनको महाप्रभु ने आदेश किए थे तुम वैष्णव के पास रहकर भागवत का अर्थो सीखो अनुभव करो फिर बाद में पिता माता चले जाने के बाद मेरा पास आना और दो साल का अंदर पिता माता गुजर गए फिर मापो का अंदर मापो के चरण में आए मापो उनको वृंदावन में भेज दिए वृंदावन में वो जाके रूप सनातन के पास रहा विशेष करके रूप रूप गोसाई पाद का जो समाज था रूप गोसाई पाद का समाज में रूप गोसाई पाद भागवत कथा बोलने के लिए ये रघुनाथ भट्टो को आदेश देते थे रघुनाथ भट्टो लिखा है चौथा में तो है जब रघुनाथ भट्टो पाठ करते थे पाठ करने का साथ साथ एक एक श्लोक को एक एक श्लोक को तीन चार पाँच छः किस्म का सुर लगा के बोलते थे लिखा है और प्रेम प्रेम के द्वारा प्रेम में विभूषित होकर भागवतपट बंद हो जाता था ऐसा बिकार आते थे आंसू आते थे प्रेम आते थे पाठ करते करते चोक हो जाता लिखा है तो अगर संभव है अंतर से ठाकुर जी कीपा करे तो जो श्लोक जी सूर में है तो करो नहीं तो ऐसे ही करो लेकिन ये माना नहीं है सूर में करना ही विधान है छुर में करना ही नियम है तो इधर हमने एक बात कहना भूल गया आपको काल जो हमने जो चर्चा शुरू किया था उसका पहले आपको बता दिया था देखो ये नारद जी महाराज को सांप मिला था एक जगह रह नहीं सके लेकिन दारुका में आकर वो रह गया क्योंकि दारुका में तो सांप चलता नहीं दखों का सांप और जोदू वंशों का धंसों का बारे में प्रसंग उठा था इसलिए पहले हम बता दिया था प्रसंग उठा था इसलिए हम पहले आप भाग भाग करके नहीं बता के पहले ही बता दिया ऐसे ही जो ये जो वसुदेव जी महाराज जी जो नारद जी को काल प्रश्न किए थे उसके बाद नारद जी कहते थे जो हम जो प्रश्न आपने हमको किए हो नारद जी महाराज के पास वसुदेव जी प्रश्न किए थे काल, प्रश्न किए थे ना प्रश्न करने का बाद नारद जी उत्तर देते हुए कहे जो प्रश्न आपने किए हो भागवत धर्म का गुप्त रहस्य है यही बात को चर्चा हुआ था बहुत पहले कहाँ हुआ था भले ही निमी महाराज का सभा में ये नव जोगंद्र आए थे गवन जोगंद्र का साथ निमी महाराज का जो चर्चा हुआ था उत्तर दिए थे इससे से एक ही चीज जो आप प्रश्न किए तो उसी को हम बता दें तो उसमें अच्छा होगा क्योंकि महापुरुषों का वाणी को बोलने से और अच्छा है नारद जी तो महापुरुष ही है इच्छा करके दोनों करे बोलते उसका ही बात बता दे आपको इस समय ये बात को खोला नवजुगंध कौन है ऋषभ जी का पहला पुत्र था भरत महाराज जी उनके बाद जो नौ पुत्र है वो नवजुगंध ये महापुरुष हैं जैसे सनकादि ऋषि सनंद सनातन सनत कुमार चतुसन है जैसे घूमते हैं ये भी कीपा करने के लिए घूमते हैं ये हमारा जो भागवत जी से जो श्लोक अभी हमने बताए ये इसका ही प्रमाण है पक्का संत वैष्णव संत महात्मा जो है किसी धंधा पानी के लिए दौड़ते नहीं हैं इसका प्रमाण हमने श्लोक से बता दिया बहुत सारे प्रमाण हैं एक नहीं काल जो वसुदेव जी का चर्चा किया वहाँ भी बताया था वहाँ भी बताया था जो संत महात्मा जाते हैं कृपा करने के लिए वो कोई लूटने के लिए नहीं जाते इसका ही प्रमाण है जानो स कृष्णाद सदैवा सदर्मशील स सुदुखित सो ग्रहाये हो चरंती नूनम भूता नि भाव्यान जिन संत महात्मा ने अपना जीवन जिंदगी पूरा ठाकुर जी का सेवा में दे दिया अपना लिए कुछ नहीं रखा ऐसा जो है जनार्दन का जो प्रिय सेवक है वो लोग इस जगत में विचरण करते हैं जनो कृष्णात कृष्णनाथ विमुख जो भगवत विमुख है भगवत विमुख है।, है भक्ति विनोद ठाकुर जो सब चर्चा किए पोपाध जी जो सब चर्चा किए आज के जमाने में हमारा विनती है सब कोई का चरण पकड़ के जे उसी बात को तुम लोग चर्चा करो दिन भर हमारा जिंदगी का प्रिंसिपल एक ही है हम किसी को डरते नहीं पृथ्वी में प्रभुपात जी भक्त विनोद ठाकुर जो कहें उसी बात को बोलो दूसरा बात को बोलो मत उसी बात को चर्चा कर रहे उसी बात को ही गुरु वैष्णव बोलते हैं गुरु वैष्णव का बात पहुपात का बात तोड़ मोड़ के होता नहीं उसी का मुताबिक अगर ये सब बात बोलना छोड़ दोगे फ्यूचर जेनरेशन में पहुपात को सब उड़ाने के लिए तैयार पौपात को रखेंगे नहीं, नहीं माला देंगे संतों को माला देना सबसे बड़ा बात नहीं उसका वानी को सम्मान करना बात है पौपात को माला दिया बाजा बजा के घूम के आया ये नहीं ये तो है ही है शास्त्रों में विचार है सबसे बड़ा पूजन है ये वानी के द्वारा जिसका सामर्थ्य है कीर्तन के द्वारा पहुपात का पहुपात का आरती उतारो पहुपात का अर्चन करो पुष्पांजलि दो ये पहुपात का जो बात भक्ति ठाकुर का बात ये कहते चलो भक्ति ठाकुर ने बोले ये ये जो श्लोक में बोला है जौन सुष्णनाथ विमु को सुदैवात अच्छा समझो कि हम जैसा आदमी है हम माला करके बैठे हैं अगर हम वैष्णव नहीं हैं कौन जाने कौन कह सकता ये भी तो हो सकता हम वैष्णव नहीं हैं प्रमाण तो है नहीं आपका पास है लेकिन जो प्रमाण विद है जो शास्त्रकार जो जानते हैं जो गुरु वैष्णव लोग प्रमाण जानते हैं ये ये के द्वारा ये लक्षण का हिसाब भक्त मीन ठाकुर विचार कर रहे हैं अच्छा सोचो गौरव विमुख निजो जॉने जानी पर कौन लिखा है कौन लिखा है भक्ति मीन ठाकुर लिखा है गौरव विमुख निजो जॉने जानी पर मतम मतलब हिंदी अनुवाद क्या होगा गौर का विमुख जो है वो अब अपना निजी आदमी है उसको भी हम तैक देंगे समझा नहीं मेरा बात गौर विमुख निजो जने जानी पै वो हमारा लड़का भी है उसको हम बताएंगे उसका साथ हमारा कोई संबंध नहीं गौर विमुख है।, है आप प्रश्न उठता है गौर गौर विमुख हम कैसे समझेंगे अगर कोई चिल्ला के बोले तुम विमुख हो जैसे पोपा जी राधा कुंड में चिल्ला चिल्ला के बोले आप उधर मत जाओ इधर आओ उधर क्यों जा रहे हो इधर आओ उधर जाने से आपको आप खत्म हो जाएगा आपका भजन का जीवन पोपा चिल्ला रहे राधा कुंड के दे उधर मत जाओ इधर आओ हम जानते हैं उधर अच्छा लगेगा हमारा आदर अच्छा लगने गए फिर भी इधर आओ इधर आओ आप ऐसा बोला ना तो उधर से कोई आदमी सुन लिया तो आके पोपा जी को गाली देना शुरू कर दी आप तो सहजिया है हम लोगों को साहजिया बोल रहे हो अभी वृंदावन से आए वृंदावन में भी ये सब चर्चा हमने किए हैं विदेशी लोगों का सामने नारायण महाराज का बहुत सारे भक्त थे वहाँ क्यों जा रहे इधर आओ वो साहजिया का पास मत जाओ मर जाओगे इधर आओ हम जानते हैं हमारा वचन बहुत कष्ट लगे आपको लेकिन यही ओसूद है तो वो लोग आगे प्रोहपात का साथ बहस कर ले आप तो शाहजिया है अब हम लोगों को शहजिया करो तो प्रहपात ने क्या उत्तर दिया उसका झगड़ा किया पोपा जी हाथ जोड़ के बोला हाँ आप ठीक बताएं आप ठीक बताएं हम सहजिया है ध्यान से सुनना भैरी सिद्धांत की बात है पोपा जी ने बताए आपने ठीक कहे हो हम सहजिया है लेकिन हम अपराकित सहजिया है आप्राकृत सहजिया हो मतलब क्या है अर्थात अपराकित जगत में जो सिद्धांत तो है जो विचार है आचरण है वही हमारा अंदर में इससे हम सहजिया है अर्थात अप्राकृत जगत की जो सहज धर्म नॉर्मल स्वाभाविक वो हमारा अंदर में अब तुम्हारा अंदर में प्राकृतो अर्था प्राकृत जगत की सहज धर्म है अर्थात आपका भक्ति का खिलाफ समझा नहीं मेरा बात ये सब बात समझते नहीं अभी अप्राकृतिक जगत में जो स्वाभाविक धर्म है भगवान के लिए सेवा वो सहज धर्म हमारे अंदर है इसलिए हम सहजया मान लिया हम सहज लेकिन अपराकित सहज क्या झुक्ति देखो हम अपराकृत सहजया अपराकित सहज या हो आप्राकृत जगत में जो सहज धर्म है उसी को लेकर भगवान को सेवा करना चाहते इसमें तो सेवा होता नहीं समझा मेरा बात अभी भक्तिपिनद ठाकुर का ये शब्दों को बहुपात जी व्याख्या करते हुए बताए कैसे समझे ये व्यक्ति तिलोकमला करता है कीर्तन करता है सब करता है हम कैसे समझे कि विरोध समझे तो नहीं इसका उत्तर प्रभुपात जी लिखे हैं आप ध्यान से देखना प्रभुपात जी ने बताया, जो जो व्यक्ति देखोगे तिलोकमला लेके गुरु पूजन करे सब करें लेकिन देखो शुद्ध गुरु वैष्णव का खिलाफ है शुद्ध गुरु वैष्णव का विरोध करता है ये प्रभुपात का सिद्धांत हमने बहुत जगह लिखा भी है अभी भी आने का पहले जो शुद्ध गुरु वैष्णव का विरुद्ध में जो शुद्ध गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव का प्रभुपात का भक्त विन ठाकुर का गौरंग सेवा का उसका जो खिलाफ है वो अवश्य जान लेना गौर विमुख है उन्मुख नहीं है उन्मुख का लीला करता है अभी प्रश्न है जो कुछ भी आपका जीवन में है सब कुछ ठाकुर जी का चरण में निवेदन करने के लिए बताए काल बताया था हभी उत्तर दे रहे हैं तो वो बात को भूलो मत पहले हम जो जोदुवंशों का जो उद्धार पहले बता दिया था प्रसंग आया था लेकिन इसका बात ये उत्तर देंगे है तो ठीक ही आगे पर भगवत में भी है प्रथम स्कंद तो में जब अर्जुन लौटा है बोला ना जोदुवंश धंस हो गया तो आगे पर होता है उसका लिए लेकिन हम याद करा दें ये जो नारद जी आए नारद जी जो उत्तर देने के समय में वसुदेव जी को ये नवोजुगंध का जो संवाद है इसी को नारद जी अपना मुख से दोहरा रहे ठीक है ये उत्तर देने का बाद आगे चल के जोदुवंशो फिर उद्धव को जो भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे ये शुरुआत होगा उसमें कंफ्यूजन ना हो जाए थोड़ा आगे भी जो लोग असुविधा प्रसंग आया था तो हमने बता दिया था तो ये आगे का है अर्थात जोदुवंश ध्वसो का पहले का पहले का नारद जी आए हैं उसका घर में इधर काल बताया था तीन किस्म का भक्तों का बारे में बताया एक जो कनिष्ठ भक्तो मध्यम भक्त उत्तम तीन श्लोक को बताया व्याख्या थोड़ा बहुत किया था हबीरु सर्वीर उचो सर्वभूते सुजेद भगवत भाव आत्मन भूतान भगवती आत्मनि एशो भगवत ईश्वरे तद दिनेशु बालिशेशु दिशुज प्रेम मैत्री की पोपेक्षा जकरती सम उत्तम भागवत किसी का साथ कुछ नहीं बोलते चुपचाप भजन रहते हैं सब वस्तु में भगवत दर्शन है डूबे रहते हैं जैसे नशा करके उत्तम मध्यम अधिकारी व्यक्ति विचार करते हैं ए तुमने गलती किया उचित नहीं है उत्तम भक्त तो नहीं बोले उत्तम चुपचार तू कुछ भी कर हमारा देख के थोड़ा तो सीखना है तो थोड़ा तो बुद्धि है तो सीख ले ना तुम कुछ भी कर क्या करें समझ ना इसलिए गुरु वैष्णव को इच्छा करके वो उत्तम भक्त है इच्छा करके मध्यम ऐसा मत कर क्या कर रहा है उल्टा ये बोलना पड़ता है नहीं बोले तो सीखे कहां से पूरा खानदान में सिक्खा समाप्त तो हो जाएगा आगे चल के कोई नहीं रहेगा उत्तर देने वाला बाहर से संप्रदाय में लोग आएगा क्या उत्तर दे हो? प्रश्न उत्तर नहीं देगा तो काल उत्तर दिया था ईश्वरे तदीनशु बालिशेशु दिशूचा ईश्वरे ईश्वर का ऊपर प्रेम तदीन तद अधीन अर्थ भक्तों के ऊपर मैत्री और बालिश का ऊपर कृपा और जानता नहीं ठीक है कृपा करो और विदेशी आदमी का ऊपर उपेक्षा आलो से उसको ये तीन किस्म का भक्तों का और सारे एक एक करके ग्रेड है ध्यान से सुनना ये जो उत्तम अधिकारी है ये भी तीन टाइप का है हम उत्तम अधिकारी बोल दिया आपने बोला उत्तम अधिकारी है नहीं उत्तम अधिकारी भी ग्रेड है उत्तम अधिकारी का फास्ट ग्रेड उत्तम अधिकारी का सेकंड ग्रेड उत्तम अधिकारी का थर्ड ग्रेड मध्यम अधिकारी भाई ऐसा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड पूरा समझा ना मैं निकारी भी है, है? किस्म का इसका थोड़ा बहुत उत्तर दिया है और दो ए दो करके हम छोड़ेंगे यहाँ आगे चलेंगे नौ कारम, नौ काम करम नौ नौ काम करम अभिजानम जस चेतो संभवः ही संभव है बासुदेव भगवत उत्तम काम कर्म बीजा नाम जिसका अंदर में काम कर्मों का कोई बीज नहीं है नींद आ रहा है भोजन करके आए हो सब इसलिए भोजन करके बंटना ठीक नहीं खाओ तो इतना खाओ इतना इतना थोड़ा नौ कामो कर्म काम कर्म बीजा न काम कर्मों का बीज जहाँ संसार, आपका संसार का विस्तार कहा से हुआ आप तो अकेले थे जन्म हुआ था दरका तो नहीं था डोलते थे खाओ कि कैसे हुआ काम कर्मों का बीज है और बीज धीरे धीरे गाचुआ हुआ संसार होकर आपका परिवार को फैल ले समझा मेरा बात जैसे बीज देखने में कुछ नहीं है फूंदा उड़ जाएगा देखने में तो ऐसा है लेकिन उस बीज को पानी में गिरे ऐ अगर माटी में गिरे अनुकूल परिवेश के द्वारा उसमें हवा लगे सूरज की ताप लगे तो वो देखने में फू उड़ जाएगा लेकिन वो बीज आगे चल के क्या होता है कितना बड़ा वृक्ष होता है और बड वृक्ष तो उसका कहना ही क्या है, है? वो क्या होता है इतना बड़ा होता है 500 साल का बड़ पांच साल का बर्ड विक्षो देखे हो भक्तिमेन का उधर भक्ति में ठाकुर का उदर घुसने के टाइम में 500 साल का पुराना कम से कम तो जितना पुराना वह हजार साल दो हजार साल होगा वो विक्षो ऐसा बन जाएगा कि आपको घबरा बाप रे बातना कहा शुरुआत कहां शेष पता नहीं चलता ऐसा हो जाता है तो ये संसार जो है ये आपका संसार कैसे हुआ ऐसे ही बीज रूप के अंदर में कामना वासना है उसको धीरे धीरे प्रसारित हो गया है लेकिन शिवास पंडित जी ऐसा वैष्णवों का जो संसार है ऐसा नहीं ऐसा सोचेंगे तो अपराध हो जाएगा ये तो ठाकुर जी का परिवार है इच्छा करके ये ला किया तो अच्छा एक बताया दे एक करके लक्षण दो एक लक्षण बटा के हम आगे चलेंगे त्रिभुवन विभव हेतबे ओपी अकुंठ सृति रजितात्म सुरादिविर्मिग्राद न चलती भगवत पदार विन्दात लभो लवो निवेश्धमी ज सवैषवाग्र वैष्णवाग्रगण कौन है बजे त्रिभुवन का जितना सारे संपत्ति है एक टाइप रख दो अब बोलो आप इसको लोगे कि ठाकुर जी को ये नहीं लेंगे इसलिए बोला त्रिभुवन विभव हेतु भी ओपी हे तो उसका अकुण्ड भगवत स्थिति जैसे जनक महाराज जी तमाम दुनिया का वैभव उसका पास है लेकिन मन पड़ा हुआ है कहा ठाकुर जी का जन्म जनक महाराज जी क्या है पूरा तो वैभव है पृथ्वी महाराज का वैभव है ना पृथु महाराज अम्बरीश महाराज अम्बरीश महाराज सप्तो दीप अधिपति पृथ्वी का जो सात दीप है सात दीप का वो अकेला वो आप तो अकेला घर का मेंटेन करने नहीं सकते हो घर में आपका बच्चा आपका कथा सुनता नहीं बीवी बीवी बात सुनता नहीं कैसे ऐसे है लेकिन परीक्षित महाराज अम्बरीश महाराज ये इंडिया ये भारत में यहां बैठ के जो ऑर्डर देंगे तब का जमाने में फोन भी नहीं था फोन था कैसे मानते थे वो अभी बताओ आप यहां से कोई ऑर्डर दे पूरा पृथ्वी में उसका ऑर्डर मानने के लिए तैयार है कैसे ऐसे हो कैसा प्रभाव था कैसा पावर इतिहास में है सारे ये कैसे होता ये भक्ति का द्वारा होता भक्ति जो है वही वास्तव शक्ति है आप ताकत लगा के मानी मानीटरी पावर किसी का ताकत है मार दिया पैसा है ये ताकत नहीं है ताकत है भक्ति का शक्ति भक्ति शक्ति नहीं प्रमाण दिया ना भागवत में दुर्वास मुनि का कितना पावर है अम्बरीश महाराज का कि लेकिन दुर्वासा मुनि पागल को मे दौड़ते रहे डर के मारे वह नहीं दुर्भाषा मुनि का कितना पावर है इंद्रों को कुछ बोले तो इंद्र डर के मारे एकदम भागेंगे भागेंगे ना लेकिन देखिए अम्बरीश महाराज कुछ नहीं बोला बोला कुछ लेकिन ये दुर्वासा मुनि को दौड़ कराया दौड़ कहाँ दौड़े तो इतना ताकत है तो भक्ति शक्ति क्या शक्ति था भक्ति का शक्ति सच्चा बात है ये है। पूरा देश को शासन करने जाओ भक्ति नहीं है तो तो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा त्रिभुवन विभव हे तबे ओपी अकुंठ सृति रजितात्मसुरादिवीर विमिग्राद भी न चलति भगवत पदरा न चलति भगवत पदार बिंदत लवो निमेशाधमोपी ज वैष्णवाग्रह ये वैष्णवाग्रह है प्रधान वैष्णव है जो त्रिभुवन का विभव भी एक काल दे दो फिर भी इसका दिल टूटेगा नहीं एक भगवान का ओर ही रहेगा बस ठाकुर जी बस और कुछ नहीं अंबरिस महाराज क्या करते थे अंबरिस महाराज अंबरिस महाराज नवविधा भक्ति अंबरिस महाराज नवोविधा भक्ति पूरा अकेला करते थे मंदिर मांजन से लेकर जो कुछ भी अर्चन मंदन जो कुछ भी है सब अपना करते थे रोजअप ठाकुर जी का जो है बाकी लोग ठाकुर जी का सेवा खुद करते थे नवविधा भक्ति लिखा है नवविधा भक्ति अकेला करते थे लेकिन बाकी कोई कोई महाजन जो है वो एक एक भक्ति का अंगों को जाजर किया दिमाग में आता है कि नहीं न एक एक अंगो साधन किए जैसे परीक्षित महाराज श्रोवण की श्रोवन के द्वारा सिद्धि है सुखदेव गोस्वामी क्या प्रवचन के द्वारा एक एक अंगो हैं। एक एक अंगो साधन किए और देखो हनुमान जी दासो दासो किया पद सेवन लक्ष्मी जी पाद सेवन किए एक अंगो दे के बोली बोली महाराज के आगे आत्मनिबंधन किए एक एक अंगो किए ना एक एक अंगों का द्वारा वो लोग सिद्धियों के चला गया तो चैतन्य च में सिद्धांत तो है एक अंगो साधे किंबा साधे बहु अंगो बांग्ला में है लेकिन ध्यान से सुनो समझ में आएगा एक अंगो साधे कि साधे बहु अंगो निष्ठा होते उपजो है प्रेमे तर अंग एक अंग साधन करो या तो तुम्हारा अगर ताकत है तो बहु अंग साधन करो उसमें कोई बात नहीं लेकिन अगर निष्ठा नहीं है तो नाटकबाजी हो जाएगा निष्ठा अगर है उसी अंग आगे चलकर रखो फल देंगे आ? ये ध्यान से सुनना एक एक साधन अंग को निष्ठा का साथ पालन करें तो उसी में आपका सक्सेस हो सकता है हमने अभी प्रमाण दिया एक एक अंग साधन करके एक एक महाजन सिद्धि प्राप्त हुए विष्णु ने परीक्षित अभवत बीर्तने अच्छा ऐसा करके सारे उत्तर हैं अभी ये जो राजा ये जो निमी महाराज जी अभी प्रश्न करते हैं दूसरा महाराज का अविवार्य है नव गंदों में एक एक करके उत्तर दें दो महाजन गया तीसरा ये है हबी कोबी गया हबी गया अभी ये अंतरिक्ष का पास प्रश्न कर है कौन राजा बोले राजा निमी महाराज बोले महाराज परश्व विष्णुर ईशस्व माईना मोपी महिनीम भगवान की जो माया है बड़ा अद्भुत माया है यहाँ तक कि जो जो व्यक्ति जो देवता लोग माया प्रसारित कर सकता है उनका ऊपर भी माया डालता है माया जानता है ना देवता लोग भी कुछ भी माया कर दे आपका ऊपर लेकिन उनका ऊपर भी माया यहां तक कि बलराम जी साक्षात है कृष्ण बलराम भेद नहीं है लेकिन भगवान ने इच्छा किया तो बलदाव जी को भी धोखा दे दिया ना कृष्ण बलराम में भेद नहीं है खाली अलग प्रथम ये बोला थम प्रकाश एक है कृष्ण बोला इसलिए बलराम जी भी रास किया अब प्रश्न होता है बल्लाव जी सब सिद्धांतों को कभी चर्चा नहीं होगा कहा? कहां चर्चा होगा बलराव जी जो है एक ही साथ आश्रय आश्रयज्ञ भी है गुरु तत्व तो तो, फिर भी वो रास है अब क्या उत्तर दोगे आश्रय तो कभी रास नहीं करे इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया है बलराव जी और कृष्णो अभेद है एक ही है एक ही है ये बलराव जी महाराज जब भी भगवान का सेवा करते हैं लेकिन कृष्णों का सब अभिन्न है।, है इसका प्रभाव जो सब एक है लेकिन बलराम कृष्ण बलराम ये दोनों हैं बलराम छोड़ के बलराम से जो जितना सारे अवतार आए हैं ये और कोई रास नहीं करे समझा मेरा बात कृष्ण बलराम दोनों भाग हुआ तो दोनों सेव्यो सेवक कभी कभी कृष्णो दाऊजी का चरण दबाते हैं कभी कभी दाऊजी कृष्णों का चरण दबाते हैं ऐसा ऐसा करके इच्छा करके ये सब सेवा है ये दोनों में भेदमात देखो बिल्कुल नहीं है ये दोनों एक ही है लेकिन दो हुआ इसलिए दोनों का रास का विधान है अर्थात भागवत में कृष्ण का, का, का भी रासलीला का वर्णन है और बलदाव महाराज का भी रासलीला का वर्णन है लेकिन कृष्णों का जो रासलीला का वर्णन है उसका जो गोपिया है वो अलग है अब बदलाव जी का जो रास करने का जो विधान है वो ऐचा दाऊ जी ऐचा जाओ जी आप गए यमुना का किनारे बिहार वन गए भूल जाते हो शेरगढ़ शेरगढ़ शेरगढ़ से आगे चलना पड़ता है सब भूल जाते हो वहाँ ऐचादाव जी ऐचादाव जी मान यमुना को हल मार के खींचा था जमुना को बोले इधर आओ हम लीला करेंगे इधर और रात सुहा था जमुना का किनारे कहाँ एचाधाव दाऊजी जहाँ हैं वहाँ बड़ा सुंदर उनका जो शक्तियाँ हैं बलदाव जी का ये कृष्णों का शक्ति ये ये नहीं अलग सा सब एक एक जो ये करते हैं उसका शक्ति अलग अलग होता है राम जी का जो राम जी का जो शक्ति है सीता देवी ये जो है और आपका निशिंगदेव का जो लक्ष्मी जी है एक नहीं है अलग है इनके शक्ति इसका साथ आएंगे नहीं जब भी शक्ति तत्त्व तो का विचार करो जब भी शक्ति तत्त्व तो का विचार करो अंतिम में आगे चलोगे तो शक्ति सब एक एक ही है लेकिन जब आएंगे एक एक करके विलास करने के लिए एक एक अवतार का साथ एक एक शक्ति आती एक नहीं सब सब मिल मिलेगा नहीं एक है निशिंगो भगवान का साथ लक्ष्मी जी आती है लेकिन ये लक्ष्मी जी अलग और अगर बोलोगे तो बराहो लक्ष्मी जी की जय हो आप बराहो जी का साथ जो लक्ष्मी जी हैं ये निशिंगोदेव का जो लक्ष्मी जी है ये नहीं अलग है समझा मेरा बात लेकिन अंतु में एक ही सब राधा चरण से सब राधा रानी का चरण से है विस्पुर जी तो किमपी गोपबधु स्वादर्शी हम जो श्लोक पहले उच्चारण करते हैं उसी श्लोक में आता है जतपाद पल्लव नखचंद्रमणि छठाया विस्फुर जी तो गोपबधु स्वादर्शी ये जो श्लोक बताया था जत पाद पल्लव नखचंद्रमणि छठाया जिन राधा रानी जी का चरण कमल की जो नखरा बिंदु है नखरा बिंदु से ये ज्योति निकालती है एकदम चारो ये ज्योतियों से जितना सारे लक्ष्मी हैं अनंत ब्रह्मांड में ये लक्ष्मी जी आप समझा मेरा बात यत्लवन कचंदमु छठाया विस्फुर जी तो वधु स्वदर्शी पूर्णानुरागर सुसागर सार मूर्ति सारा अधिका कदा कम करो ये राधारणी का चरण कौन तो सारे अनंत कोटि विष्णु लोग नम्र पद्म जाते हिमाद्रि जा पुलो म जांच बड़ो पुरे सुबह में गाय त सुंदर बड़ा गंभीर ये अनंत कोटि भैरव अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाार हिमाद्री पुलोमजा पुलोम जा विरंछ वरप्रदे समझा मेरा बात अनंत कोटि विष्णु लोग जहाँ जहाँ है विष्णु और विष्णु का साथ जितना सारे शक्ति है सब तो विष्णु तत्व तो तो है बराह के विष्णु नहीं बराह विष्णु नहीं कुर्मोजी विष्णु नहीं सब विष्णु लेकिन जो विष्णु तत्व तो है जहाँ जा शक्ति हैं अनंत को तिविष्णु लोग नम्र पद मोजारे हिमाद्रि जा पुलो मोजा प्रदे सब आशीर्वाद दे रहे सब कोई को कृपा यहाँ तक कि गाय जे ब्रह्मा का सक, ब्रह्मा का कौन है शक्ति हैं ब्रह्मा का शक्ति सरस्वती गायत्री है सावित्री और गायत्री ब्रह्मा का लड़की है सरस्वती हैं ब्रह्मा से ब्रह्मा का अब ये जो आप देखते हो महादेव का लड़की है सरस्वती ये तो ही जगत का लेकिन लक्ष्मी जो है भागवत में वर्णन है सरस्वती ब्रह्मा से आए तो बिरन छी जा बिरनि कौन है ब्रह्मा है आ, बिरिंची ब्रह्मा है ना बिरिंची ब्रह्मा को बोला जाता है ब्रह्मा जी बिरिंछी पुलोम जा हैं पुलो ये इंद्र जी इनके जे ये जो है, ये हैं शक्ति सब जो हैं सब आए हैं कहाँ से हिमाद्रिजा हिमाद्रिजा हिमाद्रिजा कौन है हिमाद्री हिमाद्री कौन है हिमाद्री हिमालय हिमाद्री कौन है हिमादी हिमालय हिमाद्री हिम आद्री हिमालय हिमालय के कन्या क्या ना है हमने बताया था ना हिमालय के कन्या रूप में पार्वती आई थी हैं ब्रह्मा का कन्या सरस्वती हैं ऐसा करके जितना सारे जो जितना सारे हैं देविया सारे राधारानी का चरण से कृपा मिलते और कोई नहीं अब राजा राजा जी जो ए अपना परीक्षित महाराज अभी ये जो परीक्षित महाराज निमी महाराज जी यहाँ तो निमी महाराज का प्रसंग चले निमी महाराज जी प्रश्न करते हैं परस्व विष्णुर ईशस्व माईनाम ओपी मोहिनी मायम वेदी तुम इच्छामो भगवंत भ्रुवंत न भगवान का माया के बारे में आपका पास से कुछ सुनना चाहता हूँ बड़ा आश्चर्य जो सुना है माया इसका पार कोई नहीं पाता थोड़ा तो कृपा करके हैं इसका बारे में थोड़ा बताओ अंतरिक्ष अभी उत्तर देना शुरू कर दिया अंतरुक्ष ऐसा गंभीर उत्तर दिए ये बड़ा गंभीर तत्व ज्ञान का उपदेश एकदम गंभीर तत्व है और इधर बताएं देखो अंतरिक्ष भूतात्मा महाभूत महाभुजो चावान आद्य हो सौमात्र आत्मसि राजा प्रश्न किया उसका बाद इसका उत्तर दे रहे हैं अंतरिक्ष ने बताया माया स्वरूप निरूपम करा माया का स्वरूप माया का स्वरूप निरूपण करना संभव नहीं है साधारण आदमी के लिए संभव माया का थोड़ा व्याख्या हमने किया था बहुत पहले आ, माया किसको बोला है मतलब एक भक्तिम ठाकुर ने सुंदर डेफिनेशन दिए हैं भक्तिवेंद्र ठाकुर ने बताया ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं भगवान का अंतरंग शक्ति जो है भगवान का अंतरंग शक्ति वास्तव शक्ति भगवान का अंतरंग शक्ति का बाहर जो शक्ति है वो जो शक्ति है बोल के महसूस होता है लेकिन वास्तव ये अंतरंगा शक्ति नहीं नहीं रहने से उसका अस्तित्व नहीं रहता इसको बोलता महाशक्ति इसको उत्तर दिया जैसे आप है तो उसका परछाई पीछे पड़ता है ये नहीं है तो इसका छाया नहीं पड़ेगा ये उत्तर लेकिन माया का इधर बोले देखो भूत सकल भूत सकलेर कारण स्वरूप आद्य पुरुष सीय अंशभुद जीव सकल विषयभोग्य मुक्ति निमित्त सकल वही सकल महाभूत सह ऊंचू नीचू भूतगण को सृष्टि किया है यही भगवान का पान ये थोड़ा खोल के व्याख्या किया ऐसा व्याख्या किया वो भक्ति भक्तिमय ठाकुर एक लाइन में व्याख्या किया इसीलिए इसको पाठ किया इधर क्या बोला यहाँ बोलते हैं भगवान जिस कृपा जिस माया को आश्रय करके माया किसको बोलता है जिस तरीका से जीवगन का जितना जीवों का पूर्वभाग्य पूर्व अदृष्ट जो है उनके मुताबिक उनको ऊंचू नीचू ज्वनी में प्रवेश करा देता इनका ही अपना कर्मफल के द्वारा ऊँचा नीचा ज्वनी में प्रविष्ट प्रविष्ट करा के उनको कर्मफल को भोग कराने का व्यवस्था कर दे ये जो सिस्टम है ये किसके द्वारा परिचलित है भले इसी को माया बोलते हैं समझाने मेरा बात जिस पद्धति के द्वारा भगवान जीवों को अपना पूर्व अदृष्ट के अनुसार जो अपना ही कर्मफल को भोगने के लिए जो मोटा शरीर देना जरूरी है क्योंकि मोटा शरीर नहीं होने तो कर्मफल कैसे भोगेगा मोटा शरीर चाहिए स्थूल स्वरी इसलिए इसको ये शरीर दिया है और कभी उसको ऊंचा जनी में प्रवेश कराया कभी नीचा जनी में ये ही माया है ऐसा करके आर गुणों के द्वारा सब जीवों को बद्ध कर कर एकदम पागल का माफी घुमा रहे है चक्का माया का चक्का कभी जो कर्म करता है कर्म का फल उसको ही भोगना पड़ेगा ऐसा करके करके जीव माया के द्वारा अभिभूत होकर अपना ही कर्मफल को आगे पीछे भोगता है वो किसी का दोष नहीं है ना तो गुरु वैष्णव का दोष है ना ठाकुर जी का दोष है कर्मानी कर्म भी कुरवनो स्वनिमित्ता यही तो बात बोला है कर्मानी कर्म भी कुरवनो स्वनिमित्ता निदेहोभित यह देहो किसने धारण किया यही तो है इसीलिए धारण किया पंचम स्कंद में ऋषभ जी ने बताया था ना जब तक मोतीर न ना ये मोतीर न कि बहत मोहिवासुदेव क्या बोला मोतीर न जा बहत मोहिवासुदेव नोगे नाव ऋषभ जी ने बताए आपका मति मन जब तक हम जो विशुद्ध सत्य है वासुदेव तत्व में हमारा अंदर आपका मन जब तक नहीं लगा तब तक तो आपका जन्म मरण का जो चक्कर है छूटने वाला नहीं मोतीर नौ जावद मोई वासुदेव हम जो वासुदेव तत्व है शुद्ध सत्यमय हमारा हम हमसे अगर आपका लगन लग जाए उसी दिन आपका जो जन्म मरण कभी पुरुष कभी स्त्री कभी कुत्ता कभी बिल्ली हाथी घोड़ा ऐसे जन्म का जो चक्कर है ये सारे छोड़ जाए तो गुणुण सू भुंजान आत्मितयि इधर बताया इधर बताया गुणर्गुणन सौ भुंजान आत्मतिय प्रभु मन मन इद इहो सज्जते आर कर्मा कर्मवी कुरन स्वनिमित्ता दृढ़भित जत् तत्कर्मफलम गृणन भ्रमित हो सुखे तरम या अपना सुख दुख के चक्कर में ऐसे ही जीवात्मा ऐसे ही एह क्या ऐसे ही अपने ही कर्मफल के द्वारा जीव सुख दुख के चक्कर में संसार में भ्रमण करते रहते हैं और कुछ करने का है नहीं ऐसा करके थोड़ा माया किसको बोला जाता है थोड़ा डेफिनेशन हमने बताया शास्त्रों के प्रमाण से यह भी ये बताया था कवि अंतरिक्ष जी फिर इसका बार राजा का दूसरा प्रश्न है ये माया जो आपने बताए हैं जिन्हें बोले ये माया से छुटकारा पाना असंभव है मामे वो जे प्रपदंत थे माया हमारा माया से किसी को छुटकारा नहीं मिलना मिलता नहीं तो कैसे मिले कुछ तो रास्ता बताओ कैसे माया से छुटकारा हो जाए इसका बारे में प्रश्न किए राजा प्रश्न करते हैं निमी महाराज जथित्व ऐश्वरिंग मायम दुष्तरम अकृतात्मवि तरंत अंजह स्लो दियो महर्षय ईदम उच्चताम कृपा करके ये बताओ ये भगवान का जो महाती माया आश्चर्य माया है इनको पार करने के लिए कोई तरीका बताओ पद्धति बताओ जैसे ये माया को खूब सहज भाव से हम पार कर जाए ऐसा कोई रास्ता है तो बताओ तो श्री प्रबुद्ध जी अभी इसका उत्तर दे रहे हैं प्रबुद्ध जी कह रहे प्रबुद्ध जी कह रहे, हैं। जी कह रहे हैं। कर्मा कर्मण्य आरभ माननम दुख हतई सुखा च पशेत काम विपरियासम मिथुनचारिणाम से प्रबुद्ध क्या बताए कर्मणरभ दुख होत सुखा च कर्मा दुःख होत सुखा च पशेत पाको विपरिया मिथुनचारिणामन ये जगत में आदमी किस लिए काम करते हैं सुख के लिए कोई आदमी है दुख के लिए काम करते हैं जितना सारे दौड़ते हैं ऑफिस कचौरी जितना सारे हैं सब सब दौड़ते हैं बिजनेस में लक्ष्य क्या है सुख प्राप्ति होगा फ्लैट होगा बाड़ी होगा उसमें आराम से रहेंगे यही तो कारण है और क्या कोई दूसरा कारण है फिर भी देखो अगर आपका तकदीर में नहीं है फिर भी दुख तो मिलते रहते हैं आप बहुत कोशिश करते हो कष्ट को हटाने के लिए लेकिन अगर आपका तकदीर में नहीं है तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा नहीं मिलेगा तो दिल्ली से कोई जगह से बड़े मठ में चौतन नगोरी मठ में भक्त तो आते रहते हैं तो भारती महाराज देखे एक ऐसा माता जी है इतना एकदम एक, एक गाड़ी में अकेले बैठेगी तो भारती महाराज को प्रणाम करने नीचू हो नहीं सकता क्या करे तो भारती महाराज ने प्यार से पूछा प्रेम से क्या खाती हो <laughs> आप क्या खाती हो बोले महाराज कुछ नहीं खाते नींबू पानी अच्छा लींबू पानी लींबू पानी से ऐसा कुछ नहीं खाते माना है सारे डॉक्टर माना है अब महाराज जी एक दफे गए थे उनके घर में कभी तो महाराज जी को बड़ा दुख की बात बताए ध्वनि है बहुत करोड़ों करोड़ रुपये का मालिक बोले महाराज जी को बताएं महाराज हम लोग जैसा दुखी कोई नहीं है बोले क्यों आपका तो करोड़ों करोड़ रुपया है बोले करोड़ों करोड़ तो रुपया है लेकिन उसमें क्या फायदा शरीर ऐसा है बीमार है और हमारा ही सामने हमारा नौकर लड़का तो सब फॉरन में रहता है यहाँ वहाँ वह कहाँ है भी नहीं है नौकर चाकर तो बहुत है बोले हमारा आंखों का सामने वो लोग अच्छा अच्छा खाना बना के खाते हैं आए खाना वो राजा हमारा सामने खाते हैं लेकिन हम स्पर्श नहीं कर सके एक रोटी भी खाना माना है नींबू पानी अब बोलो ये सुखी है कि दुखी है सुखी है कि दुखी है आपको हम हैं आपको हम करोड़ों करोड़ों रुपया पैसा का व्यवस्था कर देंगे लेकिन ऐसा हालत हो जाए तो जीना चाहोगे बचपन में पढ़ा था एक छोटा सा कहानी हम बोलते है लोग हैं लोग बहुत हंसते हैं बचपन में क्या है आली बाबा चालीस चोर है अली बाबा चालीस चोर आली बाबा चालीस चाली चोर आली बाबा को लास्ट में क्या हुआ वो दौलत कहां से आता है इतना पैसा लेके वो है तो अली बाबा ने ढूंढते ढूंढते हो गया वो छुप के देखा कैसा मंत्र बोल के खोला चिचिंग फाक खोल गया गुफा उसका अंदर में अरे इतना हीरे मोती माणिक सब लूटना शुरू कर दिया डाका लोग चला गया सामान रख के चला गया ओ सोचा अभी हम मंत, मंत्रो तो सुन लिया उसके द्वारा खुला उसका अंदर में गुफा में जितना सारे कितना सारे है जैसा पहाड़ जैसा उसने बोरा में डाला जितना सारे लेना है सोने का हीरा मोती ले आ, लेने के बाद बस्ता को टाइट किया टाइट करने के बाद गेट के सामने आया अरे मंत्रो क्या था मंत्रो क्या था मंत्रो क्या था अभी भूल गया मन आलू फाँक चिचिंग फाक अरे खुलता नहीं क्या बात है मंत्र भूल गया जब मंत्र भूल गया उसको पसीना ना शुरू कर दिया महाराज अभी तो हमको काट के फेंक देंगे ए डाकू लोग आएंगे काट के फेंक देंगे हम कहाँ जाए जाने का कहाँ रास्ता है रास्ता है बोल गया वो घुसा अब ये सोचो आपका आपका जिंदगी अगर ऐसा हो जाए तो तमाम संपत्ति आपको दिया जाए लेकिन कोई नहीं है किसी कोई व्यक्ति नहीं है सिर्फ हीरा मोती मानिक इसको देखे आपको गुफा में टाइट कर देंगे आप बचोगे क्यों नहीं बचोगे आप तो हीरा मोती मानिक लिए बहुत दौड़ाया बोले कारण यह है वो जो उत्तर दिया था समाज में जो जितना सारे जीवात्मा रहते हैं उनका संबंध है आपका आनंद आता है अकेला घर में आपको संपत्ति देके टाइट कर का ध्वान दें इसके लिए तो बोला था आत्मा वा रे आत्मा बाष्टव्य स्वतभ्य निधि ये जो बोला था अपने से लिए आत्मा का संबंध में आपको ये प्यारा लगता है सारी चीज एक घर मुखान ये बीबी बच्चा इससे आप आत्मा अगर निकल जाए अच्छा लगे वही बच्चा है अच्छा नहीं लगेगा तो आत्मा अर्थात भगवान है उसका तो भीतर तब तो ओ अच्छा लगे नहीं तो प्रेमपीति नहीं जमे मुर्दा का साथ कोई प्रेमपीति करे कोई नहीं करे ऐसा करके माया को थोड़ा समझा अब ज्यादा तो व्याख्या नहीं कर पाए थोड़ा बहुत कर दिया इसको माया अब बोले माया को कैसे हम पार करके जाए इसका उत्तर प्रबुद्ध प्रभुद, जी का पास प्रश्न रखा था माया को जाए करे कैसे इसका उत्तर दे दें प्रबुद्ध जी कर्मण्य आरभ्य माना चौहत्तो ही सुखाया चौथ कोई आदमी दुख का लिए कर्म नहीं करता एक हमने पुमा देखा जब कभी भी नहीं देखा वो क्या है कुंती जी एक कुंती जी भागवत में आया कुंती जी ठाकुर जी का बस कह रही हैं कि ठाकुर जी हमको जितना सारे मुसीबत है हमको डालो अरे मुसीबत क्या करोगे मतलब मुसीबत चाहिए हमको क्योंकि मुसीबत जब हो जितना सारे तकलीफ हो समस्याएं आते रहेंगे तो आपका स्थिति बने रहेंगे विपदो संत विपदो अत्र जगत गुरु ऐसा तो बोला कुंती जी जहां जहां जितना सारे विपद भेजते रहो क्यों विपद आते रहे तो आप सामने आओगे अब विपद से उतर कर आप जा रहे हो अब तो असली मुसीबत शुरू हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने बताएं अब समस्या क्या है बुआ जी अब तो सारे समस्या का समाधान है अब रहो खाओ पियो जियो सुंदर रास्ते सब हो गया ना रास्ते सब जगह हो गया सब कुछ हो गया कंसी जीवित आज तो असली मुसीबत शुरू हुआ असली आस, मुसीबत शुरू हुआ बोले हाँ आज से असली मुसीबत शुरू हुआ आज से मुसीबत क्या आ गया जब इतना दिन हमको बीस पान कराया था भीम को जब जदू में आगुन दिए वनवास में जितना हमको कष्ट दिए ए दुष्ट दुर्योधन ने तब हर मुहूर्त में आप आके सामने खड़ा हो आपका संग मिला तो ये आपका संग जो मिला है ये क्या संपत्ति नहीं है संपत्ति नहीं ये तो हमने भागवत का सिद्धांत में पहले ही बोल दिया विपदो नहीं व विपदो संपदो नहीं वो संपदो विपदो हो विस्वरण विष्णु संपदो नारायण स्ति अगर नारायण का स्थिति रहे वही तुम्हारा संपत्ति किसी को बोलो फिर भी समझेगा नहीं वो दिमाग में आएगा नहीं क्योंकि माया है ना जितना भी बोलो वो अनुभव में नहीं आएगा अगर दिल से नहीं सुनोगे सबमिशन नहीं रहेगा वो हरिकथा के द्वारा वो कितना तक जाए सुकृति होगा लेकिन भजन में जो उन्नति तब होता है जैसे परीक्षित महाराज भगवत कथा सुनने बैठे हैं अब बाकी बाजार वाले बाजार का लोग भी बैठते हैं का सुनने दोनों एक है क्या परीक्षित माँ बैठे हैं हरिकथा सुनने के लिए बाजी लगाकर अपना जीवन को बाजी लगा दिया धुंधुकारी हरिकथा सुनने बैठे तो जीवन का बाजी लगा दिया बोले माँ हमारा हमारा तो आर रखा क्या है प्रेतात्ता तो मन गया हमने और रखा क्या है? हमारा कुछ तो है ही नहीं कुछ तो है नहीं हमारा आगे पीछे कोई ना अब हमारा कष्ट ही कष्ट बस ये जो वैष्णव आए हैं इनका चरण में थोड़ा हमारा लगन लग जाए बस बेरा हो जाएगा लेकिन ये समझे कौन गोकर्ण महाजी जब आए गांव में किस लिए आए थे मालकविनी के लिए कीपा करने के लिए नहीं तो उसको गांव में आने का दरकार नहीं वो बड़ा महात्मा है दक्षिण भारत केराला का आसपास गोकर्ण जी का स्थान है इसलिए आए कि कीपा करने के लिए और कीपा करके ही गए कीपा करके गए उधर कर दिए और फिर गांववासी को भी दूसरा जो भागवत कथा हुआ उसे पूरा गांव वासी को जो तो, जो गांव वासियों को जितना सारे सुनने के लिए आया था सबको उद्धार कर दिए बोलो कितना पावर है एक रामचंद्र ने किया था बोले जाने का टाइम में जितना अवधवासी है सब चलो हमारे साथ सबको लेके गया हरिदास ठाकुर जी को महाप्रभु ने पूछने पूछते हैं अच्छा हरिदास ये मुसलमानों को जवन को कैसे मंगल होगा वो तो भगवान का नाम नहीं करेंगे तो हरिदास ठाकुर नाम जो हरिदास नाम सुने हो ना बोले ठाकुर जी आप चिंता क्यों कर रहे हो बोले क्यों बोले वो तो ठाकुर जी का नाम नाम ले तो हराम तो बोलता हराम हराम हराम तो बोलता है लेकिन हराम तो, तो राम का नाम नहीं बोल लेकिन हराम बोलने का साथ साथ नामाभास हो जाता है हरिदास ठाकुर ये सब रहस्य नामाभास के द्वारा तो मुक्ति तक हो जाता है उसका भी कल्याण हो जाएगा ठाकुर जी आप चिंता मत करो हैं और अयोध्यावासी को राम जी लेके गया तो महाप्रभु साक्षात राम जी साक्षात कृष्ण है इच्छा करके कर हरिदास को बोलते अच्छा हरिदास तुमने क्या सिद्धांत तो बोला इतना सारे अयोध्या वासी को अवधप पूरी जितना है सब लेकर राम जी चले गए तब तो, तो वो अयोध्या पूरी तो खाली हो जाएगा कोई तो नहीं रहेगा बोले प्रभु तुम चालाकी मत करो हम तुम्हारा टेक्निक जानते हैं बोले कौन सी टेक्निक बोले ये जितना सारे जीवात्मा आपको तो ले जाओगे कोई जीवात्मा को समझ में नहीं आएगा बाकी सूक्ष्म जीवात्मा को देकर इस जगत को भर के जाओगे अनंत जीव राशि तो अनंत है समझा नहीं इधर से जीवात्मा को लेके गया बासी जो जीवात्मा घूम रहा है उसको लेके उधर स्थापित करके भी चले गए तो अयोध्या खाली नहीं होगा देखने में पूरा है लेकिन अयोध्यावासी को लेके राम जी पूरा चले गए लेखा है शास्त्र में रामायण में है समझा मेरा बात हरिदास ठाकुर के सामने महाप्रभु का कोई चालाकी नहीं चलता क्योंकि ठाकुर जी का जितना सारे टेक्निक है सब भक्तों को जानते हैं जानते हैं न ठाकुर जी का चालाकी नहीं चलता राय रमन ठीक से बताओ आप कौन हो आप कौन हो ठीक से बताओ प्रभु ठीक से बताओ आप कौन हो अभी देखा आप वंशी वन है और अभी देख रहे हैं अभी सोने का वरण दंड मुंडल क्या बात है अभी अंतिम में हार कर बोल दिया हा टू लेकिन बोलना नहीं किसी को हम तो देखे अभी सैम वर्ण है सामने राधा जी है राधा जी का वरण से आपका वरण कांचन वर्ण हो गया सोने का वर्ण अभी पांचा का पांचालिका पांचालिका मन राधा रानी इनके वरण के द्वारा आपका वरण चेंज हो गया अभी देखा अभी आप बोल रहे हैं तो आपने दे, गलती देखा हमको बोल रहे हैं है तो आप तो महाभागवत है जो देखते हैं जहां देखते हो सब कृष्णों को देखते हो ठीक से बताओ आप कौन हो हाँ हम ही रसराज हम ही महाभाव हामि रसराज है हामि महाभाव है महाभाव रसराज कौन है कृष्ण है रसो वैसो और महाभाव कौन है राधा रानी महाभाव है ना वही महाभाप को लेकर तो महाप्रभु आए महाप्रु महाभाप है ना इसलिए ठाकुर जी का चालाकी नहीं चलता भक्तों का सामने अभी ये बो, बोले ये माया को कैसे खूब जल्दी पार करके जाए ऐसा कोई रास्ता है तरीका है बताओ प्रबुद्ध जी अभी इसको उत्तर दे रहे हैं कर्मों शुरू करने का अभी जो उत्तर दिया कर्मानम कर्मन है कर्मान्य अरभ्य नम दुख को हकते ही सुखायाचो कोई भी कर्म करे तो सुख के लिए करता है कोई दुख को तो बुला के नहीं लाए लेकिन पश्चात पाक विपर्यासम पश्चित पाको को विपर्यासम लेकिन विपरीत होता है क्यों सुख मांगता है हो जाता दुख उल्टा हो जाता शादी किया था अच्छा के लिए हो गया उल्टा करता है होता नहीं भी बहुत सारे होता है पश्चित पाक विपर्यासम मिथुन चारिनाम निम मिथुनिचारी नाम निनाम मिथुन धर्म मतलब अकेला नहीं रह सकता संगीनी बना लेती है मिथुनिचारी नाम ये जो जीव है चाहे किसी का शादी भी नहीं हुआ है हैं? इसका अंदर में कि हर वक्त संघ चलते रहता है अंदर में हर वक्त उसका बंधन जो है यही उसको संघ करा लेते हैं हर वक्त बुद्ध जीवों का अंदर संघ हर वकत होता है और मिथुनिचारिण्यंग शब्दों का और भी अर्थ होता है जो आदमी एक साथ रहना चाहता है जोड़ा जोड़ा है आ, इसके साथी वो कर्म फल को बटवारा करते हैं इसका उत्तर समाधान दिया है इधर भले इसका तुम्हारा समाधान हो जाएगा कैसे बोले हमारा बात मानोगे तो समाधान हो जाएगा क्या समाधान है वजह तस्माद गुरु प्रपद दे तो जिज्ञास श्रेय उत्तम शब्द परे ब्रह्मणी उप्रयम लाभ करोगे सदगुरु का पास चले जाओ क्या उत्तर दिया माया को कैसे जाय करे उत्तर प्रश्न किया तो पहले बोले देखो सब जीव जोड़ा जोड़ा चलना चाहता है अकेला कोई रहे सब मिथुनिचारी नाम नीना सब आपस में हिलमिल और उत्तर दिया है इसको समाधान देखो तस्माद गुरुम ये जो समस्या है इसका समाधान है तस्माद ये संसार जो विनाशी है रहेगा नहीं तुम्हारा शरीर तुम्हारा जो कुछ भी है सब किसका पीछे तुम पागल का मापिक दौड़ रहे हो तुम्हारा हरिनाम करने का टाइम नहीं है पागल हो तुम पोपाध ने बोले कोई आदमी बोल रहे हमारा हरिनाम करने का टाइम नहीं मिलता है हमारा हरिकथा सुनने का टाइम नहीं मिलता है पोपाध जी बोलता ये सबसे बड़ा माया है तुम्हारा खाने का टाइम मिलता है टट्टी जाने का टाइम मिलता है सोने का टाइम मिलता है तुम्हारा हरिणाम करने का टाइम नहीं मिलता तुम सबसे सब बड़ा माया में फंसे हो क्या बात करते हो किसके लिए दौड़ते हो अगर जुमराज अभी आ जाए तुमको भेजने के लिए तुम बोलोगे हमारे पास टाइम नहीं है जब युमराज का दूध आ जाए अभी अभी चल तो बोलोगे हमारा लड़की का शादी बाकी है थोड़ा थ्रार खाड़ो एक महीना दे दो शादी तैयार हो गया बोलेगा हो चल अभी बोलेगा ना तो यह मूरख आदमी बोलते हैं हमारा पास टाइम नहीं है कौन सी टाइम तुम्हारा तुम्हारा टाइम किस काम में जाता है बोलो दिखाओ हमको माया में जाता है हरिनाम करने का टाइम नहीं है हरिकाथा सुनने का टाइम नहीं है बाकी दुनियादारी का टाइम है तुम्हारा पास ये भी माया है वो बात बोले ये सबसे बड़ा माया सारे काम छोड़कर हरिकाथा सुनो सारे काम छोड़ो कई काम तो तुमको बचाएगा नहीं अंतिम में तस्माद् गुरु अर्थात ये जगत विनाशी है ये जानते हुए सब चले जाए कुछ नहीं रहेगा तस्माद् गुरु प्रपदे तो जिज्ञासु श्रेय उत्तम शब्द परिचन ब्रह्मणी उपसमाश्रयम ऐसा सदगुरु का पास जाओ सदगुरु ऐसा ही है जिसका पास आपका जो अंतरात्मा के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न रखोगे उसका सही उत्तर देगा भड़काएगा नहीं सही उत्तर देंगे कैसा गुरु का पास जाए पहले शब्दे परे निष्नातम, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्मो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्नात निष्णात नाम भारस ज्ञान है शब्द ब्रह्म भी ज्ञान है और ब्रह्म शब्द ब्रह्म ने यह प्रवचन कथा तत्व ज्ञान और इसके द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष अनुभूति समझा मेरा बात भगवान का डायरेक्ट फीलिंग एट द सेम टाइम पूरा तत्वज्ञान तो है ये है तत्व ज्ञान और डायरेक्ट अनुभूति एक ही बात है शब्द परेशन स्नातम ब्रह्मणी उपोषमाश्रयम और ब्रह्म में ब्रह्म मानना निराकार ब्रह्म नहीं ये जो माने करे निराकारवादी निराकार माने करेगा ब्रह्मणी उप समाश्रम माना भगवान में इतना समा गया जो उसका उपमाश्रयम मतलब ये जगत का जो सुख दुख है जितना सारे कष्ट है उसको बिल्कुल स्पर्श नहीं कर सकता है इसको स्पर्श नहीं कर सके इसको बोला ब्रह्मणी उपसमाश्रम उपम हो गया उसका पूरा शांति आनंद किसी अवस्था में उसको किसी अवस्था में आप उसको दुख में डाल नहीं सकोगे और उसका जिंदगी में दुख है ही नहीं ब्राह्मण ही भगवान में ऐसा समा गया कि उसका कोई दुख सुख दुख का कोई अनुभव नहीं ऐसा हो गया आनंद आर स्वाध्याम भगवते शास्त्रे अनिंदम अन्नत्र चापी ही मनोबाक मनो, बाक मनो वाक्र मनोवाक्य मौन वाक्य मदनद सत्यम समो दम दमो ओपी श्रद्ध्याम भागवते भागवत के ऊपर भागवत तत्व के बड़ा श्रद्धा श्रद्ध्याम भगवते शास्त्री भागवत शास्त्री दे श्रद्ध्याम भगवती शास्त्री श्रद्धा है भागवत शास्त्रों का ऊपर और अनिंदाम की निंदा कर बेना कोई सिद्धांत तो स्थापन करता है सिद्धांत तो। सिद्धांत तो स्थापन करने के लिए हमको दिखाना पड़ता है लेकिन अभी उसका मन में कभी ऐसा भाव ना हो किसी का निंदा चुकली करे ऐसा भाव नहीं रहे इसे बोला है श्रद्ध्याम भागवते शास्त्रे अनिंदा अन्य चापी दूसरे किसी को व किसी शास्त्रों में निंदा करने का उसका कोई हृदय में भाव नहीं है आम मनो वाक्यम मदन सत्यम सत्यम समी सममो आश्रय किया सत्तो आना मोनो वाक्यों के मोन वाक्यों देहो मन वाक्यों के दंडो दिए थे देहो मौन और वाक्य काय मन वाक्य इसको ऐसा पानिशमेंट दिया शास्त्रों का विचार के अनुसार ये आर उठ के जैसे सांप जैसे हैं साफ का बीस का जो बीस जहरीली जो दांत है दांत को उखाड़ डालो आप साफ क्या करेगा कुछ करेगा वही तो मेन है उसको उखाड़ डालो बस आप क्या करें और कुछ नहीं कर सके आपका जितना इंद्रिया है मन है इसको अगर भगवत चरण में समाहित हो जाए ये मन ये मन के द्वारा और घटिया काम संभव नहीं है, है? क्योंकि हमने उत्तर दिया जो वस्त्रहरण का लीला जब कुछ थोड़ा बताया था है मैयाविश मन मई मै, मई अवीषित मन न काम कामायो कल्पते भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजा न न इष्यते न उत्तर दिया था न जैसे भूंगा हुआ बीज कभी उसे उसे अंकुरगुम नहीं होगा मैया विश मैया विश तो मना न कामाय काम कल्पते मेरा ऊपर जिसका दिल लग गया उसका काम काम नहीं है मैयाव तो न काम कामाय कल्पते भर्जिता कथिता धाना प्रायो हैं बीज नहीं होता बीज से अंकुरोग नहीं होता ऐसा उन्होंने सुंदर उत्तर दिए हैं ऐसा करो हर तो आपको मालूम हुआ समो दमो जो है ये तो रहेगा आपका अंदर में काय मन को भगवान का भजन में नियोजित करके रखो तो दूसरा उसका कोई कुछ करने का कोई हिम्मत नहीं होगा भगवत सा, शस्ते श्रद्धा रहे फिर उसका बाद उपदेश दिया देखो आप करते चलो श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे हे अद्भुत कर जन्म कर्म गुणानंचो तदर्थे अखिल चेष्टम श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मण हर वगत भगवान का श्रवण कीर्तन और ध्यान करते रहो अकेला हो तो ध्यान करते रहो मन ही मन कीर्तन करते रहो मन में होगा ना कीर्तन मन में होता नहीं बहुत कीर्तन होता श्रवण कीर्तन ध्यान हरेर अद्भुत कर्म न भगवान का जो विचित्र लीलाएं हैं इसका जो श्रोवण किए हो जो कीर्तन करो ध्यान करो भगवान का जन्म कर्म लीला सब और तुम्हारा जितना सारे प्रयास प्रचेष्टा है तुम्हारा जिंदगी में जितना सारे प्रयास प्रचेष्टा है सारे भगवान का लिए ही होगा तदर्थे अखिल चेष्टितम जो कुछ भी करो तुम सो रहे हो ओ भी ठाकुर जी का सेवा कर ली वो कैसे होया वो पहले इसलिए तुम विश्राम लेना नहीं चाहते हो इसलिए विश्राम ले रहे हो कि तुम्हारा शरीर थोड़ा ठीक हो जाए भगवान का सेवा करोगे ऐसा नहीं कि बड़ा ठंडा ठंडा गिर गया हमको सेवा अच्छा नहीं लगा थोड़ा लेप मुड़ के सो गया ये भी कोई भगवान का सेवा हुआ ऐसा नहीं ठंडा हो गर्मी हो जो साधु हैं वो तो ठंडी गर्मी सर समान है उसका बाद ये ठंडी गिड़िया भरा अभी चल लेप के जल्दी सो जा ठाकुर जी का सेवा बंद ऐसा होगा कभी नहीं हो सकता है इसलिए बोला तदर्थे अखिल चेष्टितम भगवत अर्थे गुरु वैष्णव भगवान के लिए तमाम उनका प्रचेष्टा प्रयास प्रचेष्टा जो कुछ भी करे अब ठाकुर जी के कर लिए करे और इसका बाद बहुत सारे बताए हैं हम थोड़ा वो दो एक बता दें पर बोले और साधु मिल गया तो परस्पर कथा चर्चा करो परस्परा अनुकथनम पवनम भगवत यस हो परस्पराुकथनम भगवत हो यदि एक था श्रवण कीर्तन ये तो अच्छे ही श्रवण कीर्तन ध्यान हरे अद्भुत कर्मण जन्म कर्म गुणान चो तदर्थ अखिलो चेष्टि ये तो अच्छे ये तो रहेगा ही इसका साथ तो कह रहे हैं अगर तुम्हारा प्राण की कोई अच्छा वक्त मिल गया है जो भग हरि कथा जानते सुंदर प्रेम उसका साथ क्या करोगे बैठ के परस्परानुकथनम पवन हम भगवत यशो परस्पर अनुकथनम जो गुरु वर्गों से जो सुने हो गुरु वैष्णव से जो सुने हो वही कथा को ये दो ये बोल रहे हैं तुम सुन रहे हो और तुम्हारा गुरु वैष्णव से जो सुना हुआ तुम बोल रहे हो वो सुन रहे अनुकथनम अपना दिल से बना बना के कुछ नहीं परस्परानुकथनम पावनम भगवत जसो हो भगवान का अपरा की जसगान करो परस्पर हिल मिलकर एक दूसरे कीर्तन करो परस्परानुकथनम पावनम भगवत जसो हो मिथो रतिर मिथो तुष्टि निवृत्त मिथो महात्मा ये आपने आप आपस में हरि कथा चर्चा करते करते महाप्रभु का क्या होता था महाप्रभु राय रामानंद बोलते राय रामानंद है महाप्रभु है ए? कभी कभी बाप वो है राय रामानंद है और स्वरूप दामोदर है है ना गंभीरा मंदिर का और कोई नहीं है पर परस्पर बात करते करते, करते कभी महाप्रभु रोते हैं कभी नृत्य करते हैं लिखा हुआ है तो ये ठीक बात है भक्तों का साथ भक्ति जमता है जैसे नशा आगे नाशाखोर जो है वो भी नाशा अकेला नहीं करना चाहता है। करना चाहते हैं अरे दारू पी क्या है एक साथ एक साथ रहे तो मजा आता है कोई भी नशा भी करे वो भी किसी को संग में ले ले क्योंकि उसमें मज़ा आता है अकेला क्या मजा आता है <laughs> गजाखोड़ बीरी खोड़ कुछ भी नशे वाले जो है सब एक साथ एक साथ करे तो मजा ज़्यादा आता है और भगवान का जो कथा है वो भी नशे का वो सबसे ज्यादा नशे का वस्तु ये अगर कोई भक्त रहे तो ये सब देखना आपको तो देखने का सौभाग्य नहीं हुआ गुरु का पास जब एक एक गुरु का गुरु भाई आते थे हैं तो उसका साथ बैठ के कितना सारे चर्चा होता था सीधर गो सिंह महाराज का पास सिदर गो महाराज का सब तबीयत ठीक नहीं है गुरुजी देखने के लिए गए तो देखने के लिए गए वहाँ कितना सारे चर्चा हो एक ऐसा तो बात नहीं कर पाता क्योंकि डॉक्टर माना किया आया है तो ठाकुर जी का कथा चले ये भी बोल रहा बोल रहे आपस में तो नशा है सबसे बड़ा नशा ये है ये अगर नशा लग जाए तो अच्छा जगत की नशा लग जाए धन की नशा ये की नशा है तो खराब है व्यासन की नशा ऐसा करके प्रश्न किए अच्छा अभी बता रहे अभी बता रहे राजा जी ये यो निम् निम, ये जो निम्न महाराज अच्छा ये भी लोग बताना जरूरी है आप बोले परस्पर परस्परा अनुकथनम पावनम भगवत जस मिथो रिथो तुष्टि निवृत्त मिथो, मिथो आत्मात्म अभी व्याख्या किया उसका बात बोलते हैं ये व्याख्या करने के साथ साथ क्या होता है शरण में आता है भगवान का जितना सारे लीलाए दिखाई पड़ता है हृदय में स्मरन तो स्मरअ मिथो अगौरम हरिम भक्त्या संजात या भक्त्या, उत्पल उत्पलकम तनु भले ये इसको भगवत कथा को शरण कराता है जैसे माधविंदुपुरीपाद असुस्थ है और असुस्थ अवस्था में ईश्वरपुरीपात हर वक्त भगवत कथा बोलते हैं हरी कथा बोलते हैं कीर्तन करते हैं क्यों इनका स्थिति को और आनंद दे रहे हैं स्थिति तो ऐसी ही है ज्यादा करके भगवान का लीला का श्रवन करा रहे हैं इसलिए इधर बताए स्मरण अपने स्वरण करने का साथ साथ जो बगल में है उसको शरण करा दो ठाकुर जी का वो लीला हुआ था अच्छा स्वरण में आ जाए स्मरण हरिम मीथो अर्थात ये जो दो भक्त है तीन भक्त जो भी हैं आपस में क्या होता है पाप हरण करने वाला कथा होता है पाप नहीं रहता क्योंकि हरि का एक नाम उच्चारण करने से करोड़ों जन्म का पाप चला जाता है तो इसमें क्या कहना है महाराज स्मरण तो हो स्मारय मिथो अगौ गम हरिम भक्ता, भक्ता भक्ति के द्वारा ऐसे तो भक्ति है ही है दोनों भक्तों में भक्ति तो है ही है जब ये चर्चा आगे बढ़ते रहे तो वहां रोते रोते बेहोश हो गया वो भी उसको भी आंसू आ गया ऐसे तो भक्ति है ही है लेकिन ये जो हरिकथा का चर्चा हो रहा है तो भक्ति जैसे बाढ़ आया बाढ़ आया ना एक उदाहरण दे दे आपको मालूम है जब उद्धव जी का साथ विदुर जी का मुलाकात हुआ था क्या बोला था हमने उद्धव जी का साथ मुलाकात हुआ था आलिंगन सब हुआ उसके बाद विदुर जी ने क्वेश्चन किया कृष्ण के बारे में जब कृष्ण के बारे में प्रश्न किया उद्धव जी एकदम चोकठोक आंसू हैं और गले निकलता नहीं कुछ बहुत समय तक चुपचाप रहा आंखें मुठके फिर उसके बाद धीरे धीरे आंखें खुल के उत्तर देना शुरू किया क्यों ठाकुर जी का शरण ज्यादा आ गया ऐसे तो, तो है ही है तो भक्ता संजाता या भक्ता और भक्ति बाजार से मिलेगा नहीं भक्ति बाजार से मिलेगा नहीं शास्त्रों का प्रमाण है जिसका पास भक्ति है उसका पास रहोगे उसका पास उसका विचार ग्रहण करोगे उसका कथा सुनोगे उसका चिंतन करोगे तब तो भक्तिया है ये लिखा है भक्ता संजाता या भक्त्या भक्ति के द्वारा ही और भक्तों के द्वारा ही भक्ति संचारित होते हैं भक्ति में बोले इट इज ए काइंड ऑफ कॉन्टेजस डिजीज एक किस्म का बीमारी है जैसे संक्रामिक व्याधि का अलग एम्बुलेंस आता है ये बीमारी है कोई प्रेमी भक्त आ जाए उसका साथ अगर थोड़ा एक्सचेंज हो जाए वो बीमार उससे उसका दिल में चले जाएगा वो छोड़ेगा नहीं समझा मेरा बात भक्ति में ठाकुर बहुत सुंदर दिए में जैव धर्म में सब प्रमाण है तो भक्तों के द्वारा ही भक्ति आता है भक्तों ना थकले कख भक्ति हवे ना बाजार तक बइए नहीं जी पुरे ना हो एक थकिन भक्ति हवे ना भक्त भक्ति भक्ति के द्वारा भक्ति, भक्तों के द्वारा ही भक्ति संचारित होते हैं, नहीं खेला नहीं होता है। और जब भक्ति उत्तम अवस्था में पहुंच जाते हैं एकदम उन्नत अवस्था तब क्या होता है तो करना शुरू कर देता अंदर का जो भाव वो भाव को जब भाव को जब छुपे रहोगे तो भाव तो छुपा हुआ है लेकिन कब तक छुपोगे महाप्रभु कितना जत्न करता है बाहर का आदमी है इधर न दिखाए लेकिन रह नहीं पाते जगन्नाथ का पास आने का साथश ना तो रोएगा ना तो पुलक होगा ऐसा करते गिर जाए ना तो नित्य करना शुरू कर देगा ये तो अष्टशास्त्र विकार होता है इसलिए बताया कचित रुदंती अच्युत चिंतिया कचित हसंती नंदंती वदंती अलौकिक नित्यंती गायंती अनुशीलंती अजम भवंति तू सिम पर मृत कभी कभी क्या होता है कचित रुदंती अच्युत चिंतया कभी कभी ठाकुर जी का चिंतन आया विरह यंत्रा में रोना आया रुदती कचित रुदती अच्युत चिंतया कचित हसंती कभी कभी हंसता है अकेला घर में हा हा हा करके अकेला और नंदंती मैं बदंती अलौकिका है अनुशीलन करें कभी कभी अनुशीलन करें कृष्ण जैसे जैसे गोपियों कृष्ण नहीं है मिलना नहीं रहा कृष्ण अंतोधन किया ना किंतु तो चला गया दूसरा जगह लुक छुप गया तो गोपियों ने क्या किया उसका उदुरूढ़ भाव आ गया एक गोपी दूसरे दूसरे गोपी के साथ बातें बोलना शुरू कर दिया कभी ऐसा उदुरूढ़ाव में हो जाता हम ही कृष्ण हो एक गोपी को चूल कर मुठी पकड़ा ये तू कालिया है कालिया कालिया को दमन कर रहे हैं अर्थात कृष्ण जो जो जो जो जो, जो लीला किए हैं उसी लीला को चिंतन होकर अपना अंदर में औिर भाव में ऐसा होता है स्वयं वो कृष्ण ऐसा भाव आ जाता है किसी ने वो कालिया दमन शुरू कर दिया किसी ने सकट लाती मारना शुरू कर दिया समझा मेरा बात मैंने कृष्ण का भाव आ गया अंदर उसका चिंतन करते करते ऐसा नंदनती बदंती अलौकिका कभी पागल का मकते हैं कभी कभी नृत्य करते हैं कभी कभी गान करते हैं अनुशीलन करता है, आ कभी कभी बुद होके एकदम बोवा हो जाते हैं जैसे महाप्रभु दस बार पूछो तो उत्तर नहीं दे रहा है क्यों वो भाव में समा गया भाव का अंदर चला गया अभी उत्तर नहीं दे पाया ऐसा करके भक्तों का अंदर में ऐसा ऐसा होता है अभी ये पूछा राजा जवी महाराज जी प्रश्न किए जो भक्तों का जो ये जो है आपका निष्ठा परपम निष्ठा की रूप कैसा कैसा निष्ठा है इस बारे में सारे बहुत उत्तर दिया फिर हम थोड़ा आगे चलना चाहते हैं क्योंकि बहुत समय हो जाएगा राजा अभी प्रश्न किया कर्मों का बारे में थोड़ा क्वेश्चन किया कर्मों का गति कैसा रहस्य क्या है कर्म जोगो बद पुरुषो जैनो हैं राजन बोले कर्मो का जो विषय है वो थोड़ा आप कर्मों का जो गति है ये जो विषय है इसका बारे में राज बोले जोग द्वारा कर्म जोग के द्वारा पुरुष संस्कृत होके कर्म बंधन से निष्कृत मिलकर नष्कर्म भाव लाभ कर सकता है ये जो है कर्म के द्वारा क्योंकि कर्म जोग आश्रय करो संसारी कर्मों के द्वारा तुम्हारा कर्मों का बंधन होगा कर्म तो कर्मों का बंधन के कारण होता है लेकिन अगर ये कर्मो कर्म जोग बन जाए तो कर्म जोग हो जाए तो ये मुक्ति नहीं होगा भगवान का प्राप्ति करने के लिए कर्मयोग है ज्ञान युग है धैन जोग है राजगोजय योग है है ना भक्ति योग है औष्टांगो योग है बहुत सारे योग है सब ये जो कर्मों कर्मों हैं संसार का जो कर्मों का जो गोती है ये तो बंधन में डालने वाला है ही है लेकिन अगर कर्म कर्म जोग बन जाए इस समय कैसा हालत होता है ऐसा कैसे उसको मुक्ति होता है निष्कर्म लाभ करें इसका बारे में थोड़ा बताओ दो चार शब्द बोल के हम आगे चलेंगे उद्भक उद्धव का शिक्षा में चलेंगे क्योंकि समय अल्पो है से राजो बचो उत्तर देने का अविरहोत्रो अभी, नवो जुगंध में अविरहोत्र सी अविरहोत्र जी उत्तर देता है अविरहोत्र जी बोले हैं देखो कर्म का गति गीता में भी बोला है गहनों कर्मणा गति ही कर्म का गति बड़ा गंभीर है गहनों कर्मणा गति कर्मों का गति इतना गंभीर है वो किसी भी आदमी का समझ में नहीं आता एक कर्म आपको पटक के दूसरा प्रॉब्लम में डाल देगा समझा मेरा भा? एक कर्म किया बस एक कर्म किया वो आपने सोचा नहीं कि इस कर्मों के द्वारा ये हो जाएगा बाद में देखा उल्टा मुसीबत हो गया होता नहीं अर्थात कर्मो कर्मों का बंधन बनता है कर्मो कर्मों का बंधन बनता है लेकिन जब कर्मों नारायण नेती समर्प जितना सारे सब ना भगवान का चरण में समर्पण कर दोगे तो कर्मयुग बन जाएगा लेकिन हिम्मत है किसी का ठाकुर जी के चरण में दे दे दे नहीं सके कर्मा कर्म विकर्मेती वेद बाधो न लो कि कह वेद स्वरात्मत् तत्व मुझ्जंती सूरय हो कर्मो अकर्मो और विकर्मो इसका उत्तर दिया था पहले कर्म किसको बोलता है वेत का इंस्ट्रक्शन वेद का आदेश का अनुसार जो करम है वेत का आदेश का अनुसार जो क्रियाकर्म है उसको कर्म बोला जाता है वेद का इंस्ट्रक्शन का उन, जो जो मुताबिक जो कर्म है वो कर्म है और वेद का खिलाफ जो है अब वेत का जो लिखा हुआ कर्म है उसको ना करना अकौर्मो अब विकर्मो क्या है वेद में जो लिखा है उसका उल्टा करना तो इधर आविर्त जी बोलते हैं देखो कर्म कर्मा कर्मो कर्मो अकर्मो विकर्मे थी वेद वाद नौ है वेदोस्व चाहमत्व तत्व उज्जंती जो शुरू है वेद में तमाम दुनिया का आदमी के लिए बहुत सारे उपदेश दिया गया वेद में तमाम दुनिया का आदमी के लिए बहुत सारे उपदेश दिया गया लेकिन यह उपदेश अगर आप खोद विचार करने जाओ तो आपका दिमाग खराब हो जाए क्योंकि एक एक जगह एक लिखा है एक जगह बोला है तुम्हारा पुत्र नहीं है लड़का नहीं है एक काम करो पुत्र श्री जग्गो करो वेद में लिखा हुआ है अब हम हाँ आपको डांटे तो कैसा फायदा है पुत्र श्री जग्गो करो उसमें क्या होगा आपका पुत्र हो जाएगा ए भी तो वेद में है वेद में है ना आप कहां जाओगे फिर वेद में ऐसा है कैसे भगवान प्राप्ति हो जाए ये भी लिखा हुआ है मेरा बात समझा नहीं एक एक किस्म कर्म का कर्मकांडी का विचार वेद में है और भगवत प्राप्ति का विषय में वेद में है सारे मिलावट है अब उसके चुन के कैसे निकालोगे आप समझ में नहीं आएगा अब बोला वेद में लिखा है वेद में तो लिखा है लेकिन भगवान का उद्देश्य क्या है भगवान का उद्देश्य आपको तो संसार में डालने का इच्छा नहीं है भगवान का इच्छा है आप माया में फंसे हुए हो आपको संत महात्मा भेज दे शास्त्रो भेज दे विचार कीर्तन जैसे दारा इस संसार से निकल आए ठाकुर जी का यही इच्छा है लेकिन जो संसार में बंधा हुआ है इन लोगों का लिए तो थोड़ा हल्का औषधि चाहिए सब सब तो औषधि नहीं लेगा लेगा एक एक बीमारी का एक औषधि ठाकुर जी वेद में खुल्ला में तमाम दबा दिए हैं लेकिन इसका माने ये नहीं कि ठाकुर जी आपको ये मांगसो खाने के लिए ओनू ऐ तो लिखा है ए में लिखा है ऐसो खाने का लिखा है तो वेद में कहा लिखा है महाराज भले ये जोगो करने का बाद जो मांगस रहेगा खाओ लिखा है तो अब खाए जोगो करने का बाद वो जो सोमरस रहेगा खाने का विधान है नशा अब वेद में क्या लिखा है किसको पता है तमाम आदमी तो घबरा जाएगा वो तो बोलेगा तर्क करेगा लेकिन भागवत क्या सिद्धांत तो दिया है भागवत बोले देखो जैसे एक बच्चा आपका बच्चा ऐसा बीमारी हुआ है उसको उसको बैद्य ने कड़वा दवा दिया कड़वा दवा दिया अब वो सुबह में उसको कड़वा दवा दिया वो बिल्कुल खाएगा नहीं फेंक देगा इतना कड़वा दवा है तो आप क्या करोगे कड़वा दवा को खिलाने के लिए आप क्या करोगे तु सुन करवा दवा पाले उसके बाद ये लाडू देंगे अ नहीं आ दो अनाई। पहले करवा दवा आई दवा को खा ले ऐसा विचार है ना माइ करते अगर ये पढ़ाई करें उसके बाद ये देंगे अच्छा रिजल्ट हो तो हैं तो करवा दवा जो है वो ना तो बच्चा को करवा दवा दे के कष्ट में डालने का इच्छा माता जी का है नहीं तो उसको लाडू देने देखे उसको भड़काएगा ऐसा नहीं इच्छा है उसका बीमार चले जाए दोनों में एक भी नहीं इनके इच्छा है कि बीमार खत्म हो जाए तो बीमार खत्म को सामने रखकर उसको जोर जबरस्ती लाडू को देना पड़ता है क्योंकि वो करवा दवा खाएगा नहीं ठीक है आपको अगर बोले महाराज बड़ा भारी ब्रह्मचर्य पालन करो बोल दूर महाराज कौन पालन करेगा सब संसार तो इसलिए विवाहों का पद्धति दिया गया वेद में लिखा हुआ है लेकिन विवाहों का पद्धति जो अनुमोदन किया है इसके द्वारा अंतिम में भगवत पक्श्यो लिखा गया है लेकिन आपको समझ में नहीं आया शस्त्र का उद्देश्य लिखा है इधर लिखा है परक्षो परक्ष बालान अनुशासनम कर्म मोक्षा कर्माण विधत्ते ही अगतम जथा कर्मों को छुड़ाने के लिए कर्मों का विधान कह गया बल्कि किए इस तो समझ में नहीं आया कर्मों को छुड़ाने के लिए आपका कर्मों का विधान दिया गया आप किसी भी हालत से मांगस छोड़ोगे नहीं अब कैसे छुड़ाया जाए बोले देखो मांसु खाना बहुत अपराध पाप है एक काम करो जग्गो करके जग्गो का बाद में जो रहे वो खाओ तो अब कब योग्य होगा एक महीना दो महीना बाद तब तो तो अत आपको मांगस खाने में कंट्रोलिंग आ गया एक बार तो जोट जबरदस्ती जो करे मर जाएगा वो तो कंट्रोलिंग आ गया मैं आ, ओ तो काली पूजा आएगा उसका यज्ञ तो होगा तब हम खाएंगे वेट करो इसमें जो सहन करने का जो क्षमता को ग्रो कराने वाले जो पद्धति हैं आज दारू खाए तो पाप है यज्ञ करने का बाद वो जो रहेगा सोम्रथ वो खाना ऐसा करने करते ये दारू खाने का लिए नहीं बोला ये तो घृण लेने के लिए पशु तो को हत्या करने के लिए नहीं बोला आलोभनम थोड़ा स्पर्श करके छोड़ देना इसको लिखा है पशु तो को मारने का विधान नहीं है लेकिन आदमी समझता नहीं ये उल्टा बल्टा कर्म करता है ये उल्टा बल्टा कर्मों में लगे रहते हैं उपाय का कुछ नहीं है ऐसा करते करते जीवात्मा अनंत काल घूमते रहते हैं कि ठाकुर जी का इच्छा है ये वेद आदि में जो लिखा है शास्त्रों में परोखों मैंने घुमा के बोला ऐसा करके ऐसा बोला नहीं डायरेक्ट घुमा के किसने जब बच्चा को जैसे बच्चा को जैसे थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे अनुशासन में रख कर आगे ले चलो बच्चा को अनुशासन करते हैं ना घर में बच्चा उदम करते चल स्कूल में दाखिल कर दे स्कूल में क्या करेगा अभी तो किंडर है हैं बच्चा को स्कूल में रख लो खिलौना दे के खिलाएगा और गार्डन में घुमाए करती है हैं किस लिए बोले उसको थोड़ा कंट्रोलिंग आ जाए थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग आ जाए इसके लिए और वेदों में यह भावना नहीं है कि सब कोई को एक कर्म मार्ग में चटनी खिलाकर उसको और ज्यादा उसको मुसीबत में डालो ये इच्छा नहीं शादी का विधान ये हुआ है इसलिए किया है शादी के द्वारा स्वेच्छाचारिता आपका जो आरविचर्य आपका इच्छा को अत्याचार करना यह इसका कंट्रोलिंग हो जाए निवृत रिष्ट है इसके द्वारा कंट्रोलिंग आ जाएगा उसमें भी बहुत सारे विधान है कैसे कैसे आप रहोगे स्त्री का साथ बहुत सारे विचार हैं नहीं तो बंधन की कारण जरूर हो जाएगा ये सब कारण लिखा हुआ है बारे अभी इधर जो है कर भाजन अब कर भाजन ने उत्तर दिया ये बोले राजा ये थोड़ा उत्तर देखे उद्धव जी का सिक्खा में जाएंगे बहुत सारा 24 अवधूत का शिक्षा थोड़ा सा सुन लो बहुत अच्छा लगेगा राजा निमी महाराज जी पूछा अच्छा ठाकुर जी कौन कौन काल में कैसा-कैसा अवतार लेते हैं हम लोग समझेंगे कैसे कौन कौन काल में कैसा स्वरूप बना के आते हैं कश्मीन काले सौ भगवान किंग वर्णों की दृशो ने भी नामना व केनो विधि पूज्यते हैं तद तो इो उच्चतम दया करके बताओ ठाकुर जी कौन कौन काल में कैसा कैसे स्वरूप बनाकर आते हैं और उसको भजन करने के लिए क्या चाहिए माना और कैसे कैसे उसको पूजा करना चाहिए जैसे कोली काल में पूजा करें संकीर्तन के द्वारा काले पूजा में वस्तु सिद्धि नहीं है वस्तु सिद्धि जो वस्तु आने उसी में हाँ, मिलावट है संकीर्तन कस्मिन काले स्व भगवान किंग वर्ण की नामना वकीन विधिनाच्चतम अभी ये बता कौन कौन काल में कैसे कैसे स्वरूप बना के आते हैं उसका पद्धति क्या है पूजा करने का कर भजन ने जो बोला है हमने पाठ करके जाएगा व्याख्या करने का दरकार नहीं थोड़ा ध्यान से सुनो समझ में आए क्रीतम ते तदापरंच रित्येश के शब नाना वर्णा विधाकारो हो, नो होते कौर भाजन बोला सत्यजु कृतम हैं तेता दापर कोली कलीस को भगवान जी को भिन्न भिन्न आकार एवं वर्णों के द्वारा शनाक्त किया उसका भाव अलग है सब कैसा कैसा है उसका वर्णन किया है और हम ये सब वर्णन नहीं करने चाहिए की ते शुक्लो चतुर्बाह हो जटिलो वलकम्बर ऐसा सारे बताए हैं सत्ययुग में तेता युग में सब और फिर इसको कौन कौन सी कौन सी पद्धति के द्वारा भजन करें भले किते जो तो विष्णु ध्यान के द्वारा भजन होता था किते जो तो विष्णु तेतयाम जो मखोई और परिचर्याम कलो तद हरिकीर्तना कलिकाल में वस्तु शुति नहीं है इसलिए जितना संकीर्तन करो डूब के संकीर्तन करो तो आपका रास्ता खुलेगा और दूसरा रास्ता है नहीं करोगे जोर जो जबरस्ती कर सकते हो लेकिन कलिकाले संकीर्तन के द्वारा ही एक मान कृष्ण वर्णन कारण क्योंकि भगवान का एक एक सुंदर वर्णन दिया देखो भाई की कैसा कैसा पद्धति के द्वारा भजन करें भले इसका बारे में बताया दापोरे हमने बता दिया सत्य में कैसे भजन करे देखिए कृष्ण वर्णम तिशा एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट महापभु का अवतार का बारे में प्रमाण है याद करके रखना कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संग पंग हस्त परज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही क्या उत्तर तो दिया ल में कैसे अर्चन कर भजन करोगे लिखा है संकीर्तन कि वर्ण है हैं। तिशा शरीर का अपना शरीर का वर्ण है और अकृष्ण अपने जो वर्ण है वो अकृष्ण कृष्ण नहीं अकृष्ण मतलब इसका उत्तर हमने उस दिन बोला था जब गर्गो बोले ये तुम्हारा लड़का कभी तो सुख लो शुक्लो रक्तो है पीतो ऐसा करके आता है ईदानी कृष्ण का उत्तर दिया था तो इसमें पूरा उत्तर दिया था किसका आराधना करे वो कैसा है और कैसे भजन करें इसको उत्तर दिया हुआ है बोले कृष्णो जो वर्णों है कृष्ण वर्णम कृष्ण है जो शब्द हो कृष्णो कृष्णो कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रख राम राघव राम राघव राम राघव रखमा है किसव कृष्ण कृष्व कृष्ण कृष्ण पाही माम है ना माफू कृष्ण वर्णो जो हर वक्त बोलते हैं किष्ण वर्णों को और अपने खोद है तीशा तीशा मतलब शरीर का वर्ण और अकिस्ण मतलब गौरवर्ण कांचन कृष्ण वर्णम त्रिषाओ कृष्णम सांगो पांगो सांगो पांगो सांगो पांगो पार्षद जगोई संकीर्तन प्राय जजंती सुमे दशा कोलिकाले संकीर्तन द्वारा उसके भजन करने का पद्धति दिया गया संकीर्तन के द्वारा उसका आराधना होगा और दूसरा आराधना नहीं है संकीर्तन सांगो हृदय आदि उपांगो कौस्तु आदि सब वर्णना हमारा तो चैतन्यमापो का लीला में दूसरा नियम है पार्षद कौन कौन है सांगो पांगो अस्तो हैं ये हरिनाम खोल करताल ये ये सब व्याख्या किया है इधर ये लोग का आलादा व्याख्या किया सांगो पांगो अस्तो पार्षदम सांगो सब व्याख्या किया है हमारा गोड़ीय संप्रदाय का अलादा है और इसके द्वारा कैसे इसका उत्तर दिए हैं जो हम वंदना में बताते हैं देयम सदा परिभवग्न भविष्य दो हम तेस्पिविंच्यम भीवातिन तपाल दीपोतम हंदे महापुरशते चरनारिंदम त्यक्ता दुस्त सुज्य लक्ष्यम धर्मीष्टर्ज वचसा जदुगा दरण्यम मेगम दैत्य सिंधाद वंदे महापुरशते चर नारिंदम ये जो दो श्लोक है ये दो श्लोक रामचंद्र के लिए भी लोग व्याख्या करते हैं हमारा गौरी मठ का इस श्लोक का व्याख्या विश्वनाथ बात किए हैं सुंदर रूप से ये दूसरा संवाद है बोलते हैं रामचंद्र जी ऐसे जैसे तैक्ता जो सूर्य राज्य लक्ष्म रामचंद्र जी जैसे सारे राजपाट सब छोड़कर राजगद्दी छोड़कर धर्म का आश्रय करके चला गया अरण्य अरण्य में माया मृगम दैत्य सीत मावध ये सब जब व्याख्या ये रामचंद्र का बारे में करते हैं हमारा विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद आदि चैतन्य महाप्रभु का बारे में श्लोक का व्याख्या किया देयम सदा परिभवग्न हमी से हमी हम वो चरण कमल को ध्यान करते हैं जो पल पल में हमारा जितना सारे बाधाएं हैं जितना सारे पाप हैं उसको हटा देंगे भवग्नम परिभवग्नम अविष्ट दो हम हमारे जो अभिष्ट है चौत का चिंतन करने का साथ साथ चरण का चिंतन आपका सारे अभिष्ट को सिद्धि होता है तीर्थास्पदम है शिव विरिंच नूतम शरण्यम शिव विरिंच आदि सब उनके शरण में आ जाए आता ठाकुर जी का हम जो भित्त है शरणागत तो उसको जो अंदर में जो कष्ट है उसको दूरीभूत करने वाले प्रणोत्तपाल जो उसका चरण में प्रणोत्स है उसका पालन करते हैं प्रणोत्तपाल भवादिपोतम ये पृथ्वी पृथ्वी जो भवसागर है इसको पार करने के लिए इनके चरण कमल रूपी जो भेला है अतन नैया है बोट है जहाज है किश्ती है ये वंदे महापुरुषति चरणाविंद आस्ते एकता दुस्तै जो इत्यादि जो व्याख्या किए हैं ये चैतन्य महापु का बारे में भी ये सब व्याख्या होता है धर्मिष्ट चैतन्य महापु आर्वचा जदगाम जदगाद अरण्यम अरण्य मतलब संन्यास नहीं चले गए थे संन्यास नहीं माने की अरण्य मतलब अरण्य का क्या माने अरण्य का माने हमने बोला था ना कोली को जो दिया था स्थान दिया था तो का माने उस टाइम बोला था भूल गया बनम तु बनवास का मतलब सात्विक मतलब सर्वदा संकीर्तन द्वारा साधु संग बासरा एटा तो रामचंद्र कर रामचंद्र थे रामचंद्र से भी बेसि किया है कौन महाप्रभु संकर्तन तो महाप्रभु ज्यादा किया है तो उसका नाम आएगा धर्मिष्ट धर्म मतलब जे भजन भजने महापभू को देखने का बाद ज्यादा आदमी का परिवर्तन हुआ था रामजी तो है ही है भगवान वही तो है लेकिन रामजी को देख के जितना आदमी का परिवर्तन हुआ चैतन्य महापु का देख के और ज्यादा हुआ था जब भी ये कलिखा बहुत प्रभाव धर्मिष्ठ आर्य वचसा जो बोने थे बास्कोल अर्थात वन में बास किया मतलब संकीर्तन के द्वारा साधु संग में अपना जिंदगी को पल पल में गुजारा पल पल में संकीर्तन संकीर्तन छोड़ कोई बात है ही नहीं चैतन्य वहां के जीवन में है ऐसा करके व्याख्या किए हैं खोल करताल आदि सब जो अच्छे ये सब सांगो संगो है कीर्तन आदि अस्त्रो इसके द्वारा कीर्तन आदि अस्त्रो पार्षद हो शिवी सब भक्तबिंद ऐसा करते करता लेगलो संग पांग खोल संग सब एग्लो जंत्र अस्त्र एग्जो समस्त ऐसा करके व्याख्या किए हैं और एक श्लोक ध्यान से सुन लो नारद जी ये कह रहे हैं कि जे देवर्षि भूतात्मी नाम पितिन किंकरो नाम ऋषि चौराजन सर्वात्मना जो जरणम शरण्यम गौतम कुंदम परिहित कर देवर्षि ध्यान से सुनना वो व्यक्ति कभी भी किसी का पास ऋणी रही ऋणी नहीं रहेगा ऐसे जन्म लेने के बाद आपका स्वाभाविक ऋण आ जाता है पितृण देव ऋण इत्यादि सब ऋण है भूत है भूत ऋण सब आ जाता है यह सब ऋण से छुटकारा आपका नहीं है लेकिन अगर भगवत चरण में शरणागत हो गया एक सौ भाग तो आपका जो ऋण है देव ऋण पितृण ऋषि ऋण है भूत ऋण सब नहीं होगा कुछ नहीं समझा मेरा बात आपको कुछ नहीं होगा माने आप तो आपका कर्तव्य नहीं निभाया आपने संसार में नहीं तो क्या है भक्ति किया लेकिन बदमाशी करके गया और भक्ति नहीं किया इसके लिए नहीं है ये श्लोक ये ध्यान से देना कोई एक उल्टा पैखा करे संसार कष्ट हो रहा है इनकम नहीं हो रहा है बीवी -बी को छोड़ के भग गए बस उसे जब भक्ति दिखाया नाटक कर रहे हैं अब मठ में तो ऐसी खाना भी ना मिलता ही है कौन क्या किसको क्या बोले आराम से रह भी आज यदि अगर दस साल हो गया तो हो गया दादागिरी राम दस साल कहा है कल आया हत बात करे ऐसा <laughs> ही कौन शिक्षा देगा किसको ये नहीं ये माने ये नहीं देवर्स देवर्षि देवर्षि भूतात्मनम पित्तीनम नौ किंकरम न किंकरो एगेन फिर से बताए आप श्लोक को देवर्षि भूतात्मनम पित्तिनम नौ किंकर नायम ऋणी चौराजनम किसी का बाद वो ऋणी रहेगा किसी का बाद ना तो ऋषि रि, ऋणी उसका रहेगा ना तो आदमी मनुष्य समाज का ऋण रहेगा देव ऋण नहीं रहेगा किसी का ऋण नहीं रहे ऋणी किसी का पास वो नहीं रहेगा हैं किसका लिए ये बोला गया सर्वात्म जो शरणम शरणम जो सर्वात्मना अंतर से भगवान के चरण में शरण गया है उसका लिए बोला गया गौतम मुकुंदम परिहित करतु उसका सारे कर्तव्य खत्म और कोई कर्तव्य नहीं शेष नहीं है और एक बात जो वास्तव भक्ति करते हैं उसका क्या होता है अगर ज्यादा सा भी कभी भी पूर्व संस्कार का अनुसार थोड़ा बहुत गलती कर दिया थोड़ा बहुत ये हो सकता है कभी भी थोड़ा बहुत उल्टा काम हो गया सपाद मूलम भजतो प्रियसो प्रियो हो तैक्टान्न भाव स्वरि परेश हो विकर्मो धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट हो जो सर्वभाव में भरी का चरण में गए हैं हरि भगवान छोड़कर और कुछ जानता ही नहीं स्वपाद मूलम भयत प्रियस् तैक्त भाव स्व हरी ही दूसरा कोई भाव ही नहीं है हरी का चरण में हो। किसी भी कारण कुछ गलती हो गया उल्टा काम हो गया निंदनीय उसका लिए उसको प्रायश्चित का दरकार है नहीं इसके लिए इस एर जन्न को प्रायश्चित को तो, तो हवे ना क्यों और विवेक अच्छे है तोरे इनका विवेक है और भगवान बैठा हुआ है ना अंदर में भगवान कह रहे हैं विकर्मो जो चौत्पति तम कथन जारा सा भी कभी भी कुछ गलती हो जाए तो उसको कोई प्रायश्चित करने का दरकार नहीं क्यों विकर्म जोत्पति तम कथन चित सर्वम हृदय सन्निविष्टो भगवान स्वयं बोलते हम तो अंदर में है और उसका भक्ति तो है ही है तो जो गलती हुआ हमने समाधान कर देंगे उसका लिए प्रश्चित्य का प्राश्चित्य का दरकार है नहीं प्राश्चित बिल्कुल है नहीं अभी हम आपको थोड़ा ये बता दें परीक्षित माँ आई जो आपका भगवान श्री कृष्णों का साथ भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को जो थोड़ा तत्वज्ञान उपदेश करते हैं इसको बारे, इसका बारे में थोड़ा दो चार शब्दों बता दें भगवान से कृष्ण जब नित्यधान में पधार गए हैं उसका पहले उद्धव जी ने कुछ प्रश्न किए प्रश्न करते करते ये सब आए इसमें जो एकदम सीधा ऐसे आप व्याख्या करो जैसे किसी भी हालत से हमको समझ में आए पूरा ऐसा व्याख्या करो तो भगवान वाचो भगवान ने एक उदाहरण दिए देखो कैसा सहनशीलता चाहिए भले एक पुराना कहानी अत्रापी उदाहरणतिम इतिहासम पुरातनम अवधुतम संवादम हैं यदोर जदोर अमित तेयस जदेर अमित तेय स हैं जदू ये बहुत प्रभावशाली इनके स्वाद जो आपका अवधुत का जो संवाद हुआ था ये आपको बता दे इसको आपको बड़ा काम पे आएगा क्यों कितना सहनशीलता होने से क्या है ये सब बारे में बताए इसी में ही बताए आगे चल के इधर जो है इधर 24 गुरु का बारे में बता रहे हैं सुंदर जॉल अग्नि आदि सारे इधर बता रहे हैं जो ये जो जोदू का साथ एक अवधुत का मुलाकात हो गया रास्ता में चलते चलते कि ठाकुर जी का अरेंजमेंट है ये जोध जी प्रश्न करते हैं एक उनके डवत करके उनको प्रश्न करते हैं आपका शास्त्र इतना सुंदर है आपका इतना ताकत है सुंदर देखने में है आप इधर क्यों पड़े रहते हो क्या बात है क्या कारण है कुछ करते नहीं हो कैसे ऐसे रहते हो किसी भी बारिश है धूप है इतना इतना त्वचा है कभी खाना मिले कभी ना मिले एक अवस्था में आप कैसे रहते हो इसका कारण क्या है अब ने बोले देखो हमने 24 गुरु बनाए ये 24 गुरु जगत में ही हैं, बनाए हैं इससे हम ऐसा शिक्षा लिया कि हमारा अंदर में कभी भी बेचैनी पैदा नहीं होता हर कैसे ना पृथ्वी कौन कौन गुरु चौबीस गुरु सुन लो पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्र रवि कपत अजगर अर्ण मान समुद्र पतंग मधुकरी मधुहा हरिण मीन पिंगला कुरोरो बालक कुमारी स्वर निर्मिता सर्प उन मान माकर्षा माकड़ी मकड़ी उन्नो नावो और सुपेसकृत कुमारे पोका बांग्ला में बोलता है इसमें सारे व्याख्या सुनोगे कि दो चार सुन के छोड़ोगे हम समय हो गया तीन पंद्रह है अच्छा छोटा छोटा करके सुन लो पृथ्वी जो है ये पृथ्वी पृथ्वी का पास हमने सीखा है क्षमा छोटा छोटा से व्याख्या करके बता के जाए पृथ्वी का पास हमने खमा सीखा उसको कुछ भी करो अत्याचार करो कुछ भी पृथ्वी का विक्वचेदन के आक्रमण कुछ भी करे खुदाई करे पृथ्वी कुछ नहीं खमा कर देता वायु गुरु वायु जैसे गंधों के साथ लिप्त तो नहीं होते जब भी वायु गंधों को लेके ही चलते हैं पहुंचा देते हैं आपका कहाँ नाकों में नाक में कौन गंध लेता तो वायु इसका द्वारा लिप्त तो होता नहीं मुनि भी किसी भी समाज में रहे जैसे उस दिन अब जग का उधर वैशिष्ट मुनि मांसो दिया था उसके साथ लिप्त तो नहीं होते कभी भी अप्सरा का साथ संग हो गया हो भी सकता ये सब हमारे हमको सावधान करने के लिए इसके द्वारा उसका प्रभाव नहीं पड़ता आग जैसा हम्म स्पर्श नहीं आकाश जैसी आकाश से क्या सीखा है जैसे मेघ है निर्लिप्त तो। मेघ किसी का साथ लिप्त तो नहीं होता मुनि भी आकाश का माफी निसंग रहेगा जल गुरु जल जल का स्वाभाविक स्वच्छता है आज साधु गुरु मुनि ऋषि का भी हृदय स्वच्छ पवित्र है पवित्र तीत का स्वरूप है अग्नि कैसे उग्नि जैसे जो भी मल खराब चीज देगा उसको जला के रख देगा जला के रख देना मुनि से जो श्रेविलासी मुनि हर वक़्त श्रेव चिंतन करता है कुछ भी भला बुरा है उसको जला के वो खत्म कर दे उसका कुछ नहीं होता गुरु ऐसे चंद्र गुरु चंद्र का चंद्र का जैसे पूर्णमासी में कला को वृद्धि होता है और अमावती में धीरे धीरे हास होता है कला कम से कम तैयार है रूप हमने चिंता किया कि ये शरीर भी ऐसा है ये शरीर का तो जन्म है मरण है और थोड़ा बचपन में माइया ने गोदी में लेके लाल प्यार किया उसके बाद बड़ा हुआ उसके बाद शादी किया उसके बाद मरने के लिए चल रहा है लेकिन आत्मा का तो कुछ नहीं है आमना आत्मा का उम्र है आप अगर कोई बोले वाला परीक्षित मा सुखदेव गोस्वामी काल का लड़का 16 साल का लड़का है वशिष्ठ चावन भरदराज क्यों उठ के खड़ा हो गया योगी कोई प्रश्न हुआ कि तो उम्र तो उसका शरीर का है आत्मा का तो उम्र नहीं होता है आत्मा तो शाश्वत नित्यो नित्यो शाश्वत यम न हन्न माने शरीर इसका कोई उम्र है उम्र तो देव का जो शरीर लेकर आप जन्म हुए हो ये आपका उम्र है हमारा पचपन साल हमारा पचास साल ये उम्र है तो संत तो क्या है ये चिंतन करते हैं आत्मा का कोई कला का अथवा शरीर का पतन उत्थान ये कुछ नहीं है नित्य जन्मो भी नहीं है उसका मरण भी नहीं है ये चिंतन करे रोबी गुरु कैसे समझा रोबी जैरव जैसे पानी को पूरा साल क्या करता है पानी को आकर्षण करके ऊपर ले जाते उसके बाद क्या करते हैं मेघ के द्वारा सारे जगत को दर्शन करते आप क्या आप अगर बोलोगे महाराज पानी तो राजस्थान में नहीं मिला था पानी पा, सूर्योदय तो पानी राजस्थान से राजस्थान में कहाँ पानी कम पानी है तो इसके लिए राजस्थान में बंद कर दे ऐसा नहीं देता है पानी पानी देता है थोड़ा बहुत भी देता है बारिश कम बेसी है आसाम में ज्यादा है मेघालय में सबसे ज्यादा है पृथ्वी में सबसे बड़ा बारिश होता है चेरापूंज कहा मेघालय में और रवि सूर्य ज्वाला का सब पुनराय पृथ्वी के पृथ्वी को दे देता है ऐसे मुनि भी थोड़ा बहुत किसी किसी ने प्रणामी दिया कुछ दिया लेकिन उसको लेके क्या करते हैं सेवा में लगा के फिर किपा को बर्षण करते हैं उसको खाते नहीं हजम कर ले मेरे बैंक में जमा कर दो ऐसा नहीं करते नहीं कपट गुरु कैसे उस दिन बताया था कपट कैसे गुरु कपट जैसे अपना अंडा दिया है हैं और एक शिकारी जल बिछाया उन्होंने खा, चारा खाने के लिए क्या किया उसमें लेने के लिए गया उसमें अटक गया फिर बाकी कपत बोलते हमारा बीबी नहीं रहे तो हमारा जिंदगी क्या काम का जाके हो गया है ऐसा करके सब अंडा को भी लेके गया और पति पत्नी को भी लेके चला गया हो गया तो कपत से हमने देखा कपत का साथ कपति का जो पेम है, है ना देखा है कपत कपत नहीं देखा कपत कबूतर नहीं देखा कबूतर कैसे करते हैं मियां बीबी में कितना प्यार है, है? वो बंधन की कारण है इसीलिए तो मरा एक जाल में फंस गया तू बच दे और फंस गया हम भी जाएंगे ऐसा है ऐसा करके का साथ सागर का पास क्या सीखा सागर का पास गंभीर जितना भी गोपनीय से गोपनीय तत्व है उसको छुपा के रखो जहां तक कुछ नहीं करो गंभीर उसको मापना मुश्किल है एक साधु गुरु वैष्णव को स्केल दे के फीता दे के मापना मुश्किल कितना लंबा कितना चौड़ा मापना मुश्किल है क्योंकि उसका हृदय जो है बड़ा गंभीर है, है? अजोग का पास क्या सीखा अजोग किसी चीज का लिए प्राप्ति करने के लिए इच्छा मत करो परे रहो अजोग परे रहते हैं जब कोई खाना मुख का सामने आया तो खा लिया नहीं खाया तो 20 दिन 25 दिन एक महीना बिना खाए रहे है न अजगर से यह सीखा लिया पतंग गुरु कैसे भले ये पतंग जो है ये रूप के लालची से आग में छलांग लगाते जब हैं जब भी वो जानते मर जाएगी वो जानते हैं फिर उ, उसको रहा नहीं जाता है, है? आग जल रहा है वो पतंग जाके जाके उसमें ही पड़ता है रूप के रूप के मारे ऐसे तमाम दुनिया एक एक रूप जोवन लेकर एक एक ये छलांग लगाते हैं और उसका जीवन को खत्म करते हैं पतंगों मधुकर गुरु मधुमक्खी गुरु कैसे मधुमक्खी ऐसे हमारा गुरु है किसी को एक जगह से पीड़ित मत करो एक जगह से दो रूटी एक जगह से एक जैसे गृहस्थी का कष्ट ना हो ऐसा दान दिया वो दान हम जोर ले लिया हमको ये दो अगर है तो कर दिया सेवा उसको बात अलग है अगर नहीं है जोर नहीं करना किसी को मधुकर मतलब अपना जीवन को चलाने के लिए जो कुछ थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर से क्योंकि आपने तो इनकम तो नहीं करेगा इधर उधर थोड़ा थोड़ा लिखा अपना जीवन को गुजारा करे भजन जीवन चले बैरागी करे सदा नाम संकीर्तन जगदानंद पंडित लिखा है बैरागी करे सदा नाम संकीर्तन मांगिया खाइया करे उदार भरण चे एक खे नो बस सदा संकीर्तन करे मधुकर तो साधु सन्यासी क्या करे मधुकर वित्तीय आश्रय करेगा मधुकरी माधुकरी जैसे करता है कोरी मतलब हाथी का साथ क्या सीखे हाथी का वाज क्या सीखेगा पर हाथी जैसे हस्तीनी का पीछे दौड़ते हैं और लोग क्या करते हैं वो जो शिकारी आते हैं गड्ढा कूद के रखता है और फूस फूस जो है पत्ता पत्ता देके के को कवर करते रखता है और हस्तनी जो है उसको ट्रेनिंग देकर रखा है अरे रखा वो क्या करता है वो हथी हाथी उसका पीछे उसका संग करने के लिए दौड़ रहा है और करने के टाइम भी वो क्या करता है इधर से घूम के जाता है हाथी सोचे कि हम ऐसा घूमेंगे कि इधर से जाके उसको पकड़ें इधर जो गड्ढा है उसको मालूम नहीं है होती ना क्या उधर से थोड़ा फेर जगा के घूमने जाए वो सोचे थे तो बूखा है हम इधर से घूम के उसको पकड़ लेंगे उसका संग करेंगे वो गए तो बस बस अंदर में गिर गया शास्त्र तो, तो बोले स्त्री जाति के ए रकम हाथी जेमन हाथी जेमन पड़े जाए गत्थते सरकम स्त्री जाति के आच्छादित गर्त मन कर निजे जीवन सर्वनाश हो जाए समझा शास्त्र में बताया गया जे ब्रह्मचारी सन्यासी हर वक्त स्त्री जातियों को ऐसा चिंतन करे कि जैसे गड्ढा खुदा हुआ है वो गड्ढा दिखाई नहीं पड़ता गड्ढा को ऊपर सारे पता-पता दे के बंद है अब उसमें जाओगे तो उसमें पढ़ोगे लिखा हुआ है जो ब्रह्मचारी संन्यासी पालन को इनके लिए सावधान होना चाहिए नहीं तो वो कभी भी उसमें गिरकर अपना जिंदगी पूरा खत्म हो जाए हाथी जब ये स्त्री हाथी का संग करने के लिए दौड़ती है तो इसके आता है जल्दी उसमें बस जिंदगी हाथी क्या करे अभी उसको ऐसे करते मधुहा मधु देखो इतना कष्ट करके मधुमाखी साल साल दो साल पांच साल करके दो साल पांच साल क्या करता है मधुमाखी क्या है मधु को आहरण करके चाक में रखते हैं चाक बनाते हैं ना चक चकता बनाते हैं हानि है और आदमी क्या करता है वहां जाके सारे आग देके उसको जलाके सारे मधु को लेके आ जाते तो अवधुत बोध हमने मधु मधुहा जो मधु आहरण करने वाले उनसे सिखा दिखा इतना कष्ट करके मधुमखी मधु संचय किया अरे ये बेचारा एक दिन में जाके दो मिनट में जाके उधर आग देके उसको जला दिया और मधु को लेके आ गया बस इन्होंने इतना कष्ट करके कसर करके संचय किए और दूसरे इसलिए इधर सिक्का साधु संन्यासी कभी संचय में मत लगो हमने जाने बहुत साधु हैं बैंक में बहुत टका रखा मर बोले बोले। है गया। मर गया और बोल के भी नहीं गया शर्म के मारे किसको बोले बैंक में टका है बोला ने सरकार ने खा लिया कृष्णनगर मठ में भी एक था उसका बहुत पैसा था नाम क्या भूल गया मोरे कैसे मर गया और बोल के भी नहीं गया किसी को नोमिने भी नहीं किया ये पैसा किसको मिले सरकार ने खा लिया चलो <laughs> मधुआ और हरिन से क्या सीखा हरिन से सीखा देखो हरिन को बैत क्या करते हैं बैत बी बजाते हैं हरिन क्या करते हैं उसका पीछे दौड़ते हैं कहां से हरिन सोखी है बड़ा और वो उसको पता नहीं कि उधर तू दौड़ रहा है उधर बैठा हुआ है इधर चलाएगा एकदम तो शेष हो हरिन ऐसे उसका पीछे दौड़ते दौड़ते बस बासी का द्वारा आकर्षित होके वहां जाए और बस एस, उसका जिंदगी भी खास कर माछली कैसे माछली का लालची है ऐ साधु गुरु होने का बाद साधु गुरु वैष्णव बनने का बाद लालची होना नहीं चाहिए अच्छा अच्छा बनेगा खाएगा झाल होगा थोड़ा होगा खट्टा मीठा बस मरोगे मरोगे एकदम प्रसाद छोड़ के बाहर का कुछ मत खाओ अगर बोले महाराज ऐसे ही बोलते रहते हैं बाहर का खाना तो थोड़ा खाना चाहिए खाओ हम क्या करें नियम है ऐसा निष्ठा नहीं करोगे तो भक्ति आएगा नहीं हम एक फॉरेनर आया था कहाँ से मलेशिया से बा का तो सुनते सारे बूढ़ी मलेशिया आपका गुरु को बहुत प्यार करते तो आते हरिका तो सुनते तो हम बोले क्या क्या खाते हो बाहर बाहर का कुछ खाते हो उन्होंने झूठा नहीं बोला हा यस अंदर होगा कैसे बाहर का खाने पोसाक छोड़ के कुछ हो नहीं, नहीं चाहिए ये माछली को हमने गुरु माना इसलिए देखो जब तक ये जीवा को जब तक जीवा को जय नहीं करोगे तब तक साधु नहीं बनोगे जितेंद्रियो जितेंद्रियो कब बनोगे जितेंद्रियो कब बनोगे जब तक आपका जीवा का ऊपर कंट्रोलिंग ना आ जाए तब तक आप कभी भी साधु नहीं बनोगे जैसे रुगुनाथ गुसाई कभी भी अपना जिंदगी में खाया नहीं अच्छा ताबत जितेंद्रिय न साध विजित्रियो उपमानो नॉयद रसनम जावद जीतम सर्वम जीते रसे क्या बनना है जीतम सर्वम जीते रसे जीतम सर्वम सब जय हो जाए, जाए तुम्हार सब जय जाए हो जाएगा इसको जय जाए करो जीप को जीप को जय कर सकोगे बहुत अच्छा अच्छा खाना है सम्मान करने के लिए ठाकुर जी का प्रसाद है दो हमको ऊपर का तुलसी दो हो गया इस प्रसाद का सम्मान ये करोगे वो हमको दो ये हमको दो <laughs> ठाकुर जी का जो पानी है ठाकुर जी का पानी है हमने देखा भंडारा करते टाइम में कोई ठाकुर जी का पानी नहीं मानता, मतलब हमको ठाकुर जी का जल प्रसाद दो ये नहीं बोलता अब हम हे हमको परवाना दो हमको ये दो हमको वो दो साधु गुरु वैष्णव के बाद बहुत सारे प्रसाद आता है वो लोग खाते नहीं थोड़ा बहुत लेके जा हो गया खाना ये खाओ थोड़ा हो गया जा हो गया खाना वो लोग इतना ही अच्छा खाना आए वो खाएगा नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगता उसको समझा मेरा बात शरीर को रखा करने के लिए जितना आहार का जरूरी है उतना ही आहार करे जब तक ये जवान ध्यान से ध्यान देना ये जवान ये जो है जुहा को जब जय करोगे अच्छा बुरा खाने का कोई इच्छा नहीं है तो आपका लाइन में है देखो सारे बुद्धि भी ठीक हो जाएगा आंखे का दर्शन क्षमता नाक मुख धीरे धीरे नीचे आओ इधर पेट है पेट भी संयोज हो जाएगा पेट भी ठीक रहेगा उधर उपस्थ में है जीव जीव का लाइन में है ना स्ट्रेट लाइन ऊपर देखो बुद्धि नाक जीव आट लाइन में सारे कंट्रोल में आ जाएगा बुझेल की उधर उपस्थ सब कंट्रोल है जे दिन जीव के जय करते मैंने रखे तावत जितेंद्रियो नौ साद वही व्यक्ति बहुत जितेंद्रिय वो बहुत जितेंद्रिय है महाराज नहीं जितेंद्रिय नहीं है वो जब तब जिह्हा को जय कर दिया तब वो जितेन्द्रिय हो गया जीत ताबत जितेंद्रियो न विजित विजिता अन्यन्द्रिय उपमान विजित अन्यन्द्रिय उपमान अन्नन सकल अन्द्रियो को जय कर लिया लेकिन नौ जयद रसम जावत नौ जीतम सर्वम अगर रसना हो हो गया जाएगा जाये ऐसा करके सारे का पास क्या शिक्षा मिला बालक बालक का पास क्या शिक्षा मिला थोड़ा बालक मतलब बालक जैसे निश्चिंत के विचरण करते हैं एक लॉजन से टॉफी से ही संतुष्ट है उसको अगर बोल के ये तेरा पिताजी मारा गया तेरे लिए करोड़ों करोड़ों रुपये का संपत्ति देके गया वो बोले हमको लौजन दो ये क्या बात कर रहे करें वो तो समझेगा नहीं चार पांच साल का बच्चा ये क्या समझेगा समझेगा कुछ उसको एक टॉपी दे दो हाथ में बड़ा संतुष्ट है ये बच्चापन साधुओं में संतों में बच्चापन होना चाहिए मतलब ये शिशु कम अभी सरल रहे किसी वस्तु में है मुक्त तो रहता सर्वथा और पिंगला नामक बेशा है एक बेशा बड़ा सुंदर दे सुंदरी है वो एक दिन आपका आप ओ, कोई आया नहीं पैसा कमाई करने के लिए पूरा रात सुंदर कपड़ा फपड़ा पहन के एकदम सूरा साज करके अब गेट का पहाड़ खड़े खड़ी है वो देखते रहे ये आ रहा है शायद आएगा हमारे पास पैसा भी मिलेगा बहुत फिर ही चले गए शायद ये आएगा ऐसा करते करते पूरा गया रात दो बजा तीन बजा चार बजा कोई आया नहीं इसका दिमाग बहुत खराब हो गया फिर उसका तत्व तो ज्ञान आ गया रही। हम जैसा मूर्ख है ऐसा समय को बर्बाद करते हैं परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण इसका का चिंतन करते तो अर्थो परमार्थ तो दोनों मिल जाता कृष्ण क्या नहीं देता अर्थो अर्थो नहीं देते अर्थो परमर्थ तो सब देते हमने ये पति को छोड़कर ये दुनिया रक्त मांसों का दुर्गंध दूषित मुख में गंध है पेशाब में गंध है ये सब पुरुष का अर्चन करे स्वामी रूप छी छी छी छी छी ऐसा करके उस दिन उसका धिक्कार आ गया उन्होंने पूरा ना सोया नहीं पूरा जागरण तो हो गया वो मिला नहीं कोई आए ना कस्टमर आया नहीं तो सुबह का टाइम में धिक्कार है हमारा जिंदगी में धिक्कार है इतना सुंदर शरीर दिया ठाकुर जी ठाकुर जी का भजन करने से सब मिल जाता वही तो हमारा पुरुष है पुरुष तो एकमात्र वही है स्वामी सामी तो जब बाजार का कोई नहीं हो सकता अगर सामी बना तो दो दिन बाद मर जाते हैं कौन से सामी है सामी तो उसको बोला जाता है जो अनंत काल तुमको रक्षा करे सामी जब मर जाए स्त्री को कौन रक्षा करे तब तो बोलो नहीं कौन रखा करे पहले शादी करने का बोला तो हमको रक्षा करेगी सामी बोला था ना लिखा है ना जब मंत्र करते हो अग्नि साक्षी रख तोम हृदय तबो है ऐसा करें जदिदंग जदिदंग हृदय तबो तदिदम हृदय नमो तुम्हारा हृदय में जा है हमारा हृदय में अग्नि साक्षी देख साक्षी के शादी किया उस समय बोले थे विवाह कर रहा हूं मैं ये लड़की को पूरा हमारा जुमा है विवाह विवाह कथा का माने क्या है विवाह विवाह का तात्पर्य क्या है विवाह कथा का शब्दों का व्याख्या क्या है जानते हो विवाह मतलब बी बाहो मतलब बी मैंने विशेष रूपेण बहन विशेष रूपे बहन करेंगे हम इनको विशेष रूपे उसको पालन करेंगे बहन करेंगे इसका आ, मेंटल प्रेशर बा फिजिकल प्रेशर जो भी है सब हमको संभालना पड़ेगा इसका चरित्र ना खराब हो जाए इसका मन ठीक रहे पे ठाकुर जी में मन लगे जो संसार का नियम है अगर कोई स्वामी निकम्मा बन गया तो संसार हो गया होगा ना संसार होगा नहीं क्योंकि स्वामी निकम्मा है स्त्री भी उल्टा रास्ता में चलें सामी भी बस हो गया तो इसलिए विवाह का मतलब है विशेष रूपे वहन करना हमी हम आसे इसको विशेष रूपे वहन करेंगे मतलब पालन करेंगे लेकिन पालन तो नहीं कर पाता जब चले जाते शरीर छोड़ के तो झूठा बन गया ना ये तो बोलने के लिए बोल लेते हो लेकिन कार्यक्षेत्र में करना संभव नहीं है सर्पों से क्या सीखता स्वर्प जैसे कोई अपना कुछ नहीं बनाते दूसरे का एक खोदा हुआ गर्त में घुस के आराम से रह जाओ साधु भी ऐसा है कि कोटे पटिया ये सब बड़ा बड़ा बना मत, लेकिन मंदिर बनाने का विधान है ऐसा ना बोलो कि हम उल्टा व्याख्या कर रहे हैं है मंदिर बनाने का विधान लेकिन महान भक्तो छोड़कर साधारण व्यक्ति मंदिर बनाने से वो मंदिर क्या होगा लड़ाई का जगह बन जाएगा भक्ति में ठाकुर इसलिए बता के गया मठ मंदिर दालान बारी ना करो प्रयास मठ मंदिर और बा बिल्डिंग वादी बनाने का कोशिश मत करो इसमें लड़ाई होगा फाइटिंग होगा क्योंकि जब मंदिर नहीं था तब भजन नहीं किया भजन नहीं किया किया, किया। जो भजन करने ऐसे ही करेगा लेकिन कली में यह व्यवस्था इसलिए हुआ है कि तुम तो तुम्हारा शरीर का ताकत नहीं है मन भी इतना तगड़ा नहीं है तुम जंगल में जाके भजन करोगे ठंडी गर्म सहन करोगे यहां तुम्हारा सब सुविधा मिलेगा कीर्तन करो संकीर्तन करो मंदिर भी है इसीलिए तुमको मंदिर गुरुजी ने दिया है लेकिन इसका फायदा दूसरा हिसाब से मत लो, संकीर्तन करो मिलजुल कर तो इसको फायदा है नहीं तो बेकार है ऐसे कुमार पोका हमने आज ज्यादा नहीं बोलेंगे कुमार पोका से भी सीखा है कुमार पोका ऐसा पोका है एक कांच एक पोका है वो कीड़े क्या करता है एक कीड़े को लेकर उसका अंदर में घुसा देते देखिए जो निकालने का रास्ता बंद कर देते हैं वो अपना वो चिंता करते करते डर के मारे उसका स्वरूप बन जाता है कांच पोका आरकी हैं हाँ उसको घुसा के बंद कर देते कुछ दिन बाद देखा जाता है वो पोका का स्वरूप जो पोखा घुसाया था उसका स्वरूप बन गया कैसे संभव देखो जर जगत में अगर ऐसा है तो तुम्हारा संभव नहीं है कैसे ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे कैसे शुद्धि का देश काल पात्रों का बहुत सारे उपदेश दिए इतना उपदेश है ये सारे दो साल जो दो चार साल हम चर्चा करते एक, एक करके समय लगे अभी हम समय नहीं लेंगे आपका और द्वादश कंद में थोड़ा सुन लो द्वादश कंध में अभी थोड़ा वंश का थोड़ा वर्णन किया कौन कौन आएगा कैसा कैसा कब ये सब आप कली का क्या प्रभाव है कली का विशेष गुण को बताया गया और प्रलय कितना किस्म का है नैमित्तिक प्रलय प्राकृतिक प्रलय अत्यंतिक प्रलय नित्य प्रलय प्रलय भी बहुत किस्म का है इसका वर्णन किया और प्रणो और वेद का उत्पत्ति के बारे में बताया जन्मे जॉय जन्मे जॉय जो सर्पयोग किया पिताजी को क्योंकि चला गया सर्पद किया कितार किस्म तो तो भगवतात्म श्रावितो ये साक्षात अनादिदन हरिम परीक्षित महाराज जब गुरुजी बोलते हैं आप तो तुम स्वस्थ हो कोई चिंता तो नहीं है ना गुरु जी आप बंधन करने लगे गए हम हमको अनुग्रह किए अनुग्रह हैं अभी हम श्लोक बताया आपने ये अनादि अनंत काल का उपकार किया हमारे ऊपर अनादि निधनम हरिम ये जो भगवान का कथा आपने हमको अमृत हमको सुना दिया अब हमारा दिल में डर बोल के कुछ नहीं है अभी परीक्षित महाराज को आशीर्वाद करके सुखदेव गो स्वाई चले गए जाने के बाद ब्राह्मण का रूप पाकर करके सांप ने आए रास्ते में कश्यप जी उसको विष निकालने का विद्या उसका पास है जितना भी विष हो कश्यप ऐसा तूड़ी लगा के विष को हटा दे और कश्यप को मिले रास्ते में कश्यप को बोले आप कहाँ जा रहे हो बोले आप परीक्षित महाराज के उधर जा रहे हैं उसको सर्फ डेगा हम उसको बचा देंगे तो तख्खक बोले महाराज ये तो वचन झूठा हो जाएगा उसका पैर में गिर गया बोला मैं ही तक्खक हूँ आपको थोड़ा दहेज जो भेंट है भेज देता हूँ सोना रूपा जितना सारे हैं इतना दहेज दिया देने का बोला आप निकल जाओ आप आओ मत बिल्कुल उसको दहेज देके भेज दिया वापस भेज दिए लिखा है वो दहेज दे लेके पूरा चला गया बोला आप आओ मत वो तो उपकार करने के लिए आ रहा था ऐसा तो नहीं घाटिया काम किया नहीं कुछ वो आ रहा था बचाने के लिए बोले ये तो ताले झूठा वचन हो जाएगा ब्राह्मण का आप एक करो दोनों लाभ होगा अब चला ही इसको बचाने का तो जो होना है होगा उसका तकलीर में आप ये सब लेके चले जाओ बड़ा आबादी भेंट दिया भेंट लेके चला गया भेंट लेके चला जाने के बाद ब्राह्मण रूप पकड़ कर ने आए आने का बाद परीक्षित महाराज के पास आए बहाने से और डांस दिया वो तो तख्खक है साफ है ऐसा मुती बना के तुरंत एकदम परीक्षित महाराज का शरीर चार तो आंख जल गया आंख जल के शरीर पूरा जल के एकदम भस एकदम आख में जल के पूरा इतना विष है तख्खक जहां से इधर से छलंग लगा कर जाए उसका हवा आ, आ जाएगा तुम मर जाओगे तखक का तखक का इधर से छलंग लगा जाए उसका हवा आएगा तो अब मर जाओगे इतना विष है हाँ इसके बाद इनके लड़का जन्मे जाए बड़ा भड़ी गुस्सा हुआ क्या सांप ने मेरा पिताजी को दिया ये सारे सर्पों को जलाने के लिए सर्प का आयोजन किया सर्प कर सारे सर्प को जला रहे हैं खींच खींच है के मंत्रों के द्वारा आसाम में अभी भी ऐसा मंत्र है हम जानते हैं हम तो जाएं गया नहीं आसम में आसम का सब हमारा भक्तों लोग बोलते हैं बोले ऐसा सब मंत्र है पूछो मात है एक खमा खा ये मंत्रों के द्वारा किसी का नुकसान कर दिया ऐसा नुकसान किया बहुत कष्ट हो रहा है।, है और एक है वो भी ये जानते है जंत्र मंत्र का वो, वो जानते हैं वो बोले क्या हुआ तेरा बोले ऐसा ऐसा बोले कौन किया है ऐसा बोले ये नाम है ये उसका घर है ऐसा देखने में उसको मंत्रों बोल के ऐसा कर दिया वो गाड़ी करके कहा जा रहा था उसको गाड़ी से उतारा और सारे ये जो उसको पैर है ना पैर का नीचे तला पैर का तरा सारा ब्लेड के द्वारा उसको एकदम काट काट के खून बहा रहा है वो कुत्ता का मई दौड़ के है। वो जो जाएगा मंत्र बोल के उसको बुलाया आने के बाद एकदम पागल का मैं वैसे बोले तू आ इधर इधर आधर जितना सारे मंत्र तू जानता है इधर बोल मैंने मंत्रो बोले दिले मंत्र नष्ट हो जाए उसको ऐसा किया जिंदगी में जो सब बदमाशी करता है सारे मंत्रो उसको सबका सब बोल नहीं तो मार डालेगा तेरे सारे मंत्र बोल के मंत्रों को खराब कर दिया उसको भीषण मतलब नहीं है उसके पास बस यार जिंदगी में कभी करे तो उसको जान सा मार डालेगा अभी जा इसको बचा के जा क्या किया था उसको बचा दिया आसाम में अभी भी ऐसा है पागल हो जाओगे ऐसा क्षमता है।, है तो ये सर को भी बड़ा बात नहीं मन तो तो है ही है ऋषि लोग एकदम सर्प को बुला बुला के आगे दे रहे बाद में क्या हुआ तख्खुक को लाना चाहिए क्योंकि कोई तो देगा लेकिन तख्खुक जाके इंद्र महाराज का पास जाके शरण लिया उसका पैर में हमको बचाओ हो इंद्र कोई चिंता नहीं हमारा पीछे रह जा अब सर्पो में तख्खुक नहीं आ रहा है तो जन्मे जो है चिल्ला के बोलते आप लोग इतना बड़ा ऋषि मुनि हो क्या ये मंत्र आपके पास नहीं है कि तख्खों को लाओ दुनिया का साथ आ रहा है त्वको नहीं आ रहा है बोले महाराज हमारा कोई दोस्त नहीं है ये स्वर्गो की राजा जो हैं इंद्र जी तख्खों को अपना पालन कर रहे हैं पीछे से प्रोटेक्शन दे रहे है बोले इंद्र जी बचा रहे तो ऐसा करो मन तो ऐसा बोलो इंद्र के साथ आग दो अच्छा ठीक है आपका जो कहना मंत्रों को ऐसा बोला इंद्रों का साथ ऐसा ऐसा हिलते हिलते आ रहा है इंद्र इंद्र तो घबरा गया अभी हमको भी आगे बाद में बृहस्पति है क्या हुआ फिर बृहस्पति बोले न राजन इसको मानना ठीक नहीं है क्यों ये जो राजन है स्वर्गराज ये तो अमृतपान किए हैं और ठाकुर जी का सब ये तो अंश से हुआ है सब देवता लोग ये तुम्हारा मारने का विषय नहीं है तुम इच्छा कोई भी आदमी इच्छा करने से देवता को मर नहीं मार सकता नियम नहीं है हो ही नहीं सके आपने अगर नियम को बिगाड़ोगे तो उचित नहीं है इसमें तरा नियम टूट जाएगा आ, राजा को ठीक है काम करो देखो एक समझो बात ना तो आपका पिताजी को कोई साप ने डा है ना तो साप का दोष है ना आपका पिताजी किसी का दोष नहीं है क्यों ये जिसका तकदीर में लिखा है वो होगा ही विचार करके देखना किसी ऑस्ट्रेलॉजर का, तो का पास हम तो ऑस्ट्रेलॉज के पास आपको भेजेंगे नहीं हम तो गुरुजी जी के पास भेजेंगे ऐसे ही कहने का लिए बोल रहे उसको पूछना उसको जानकारी है जिसका तकदीर में लिखा है सांप काटेगा वो घर का अंदर रहेगा उसको खटेगा एक बच्चा बेटी छोटे से क्या दस सात आठ साल का लड़की ले, है उसको ज्योतिषी ने बोल दिया उसका मौत है उसी उसी महीना में उसी दिन उसका मौत है बोल दिया अभी ज्योतिषी ऐसा पावरफुल था वो बोला दिन बोल दिया इसी दिन ये लड़की का मौत हो जाएगा अब बाबा तो चिंतित हो गया भाई क्या किया जाए उसको बेटी को बोले देख तू तो घर का बाहर भी भिल, बिल्कुल मत जा एक कमरे में उसको पूरा रख दिया स्कूल फुल कुछ नहीं जाने दिया बस भी दे आग पूरा छुट्टी तेरा इधर रह जा और वाले बेचारे क्या है कि पढ़ने से भी आगे दुखता है सब सोए रहो और सो गया आराम से बिस्तर लगा लगाकर सो गया आराम से बिस्तर लगा के सो गया महाराज अब क्या हुआ ऊपर का पंखा उसका हार्ट में गिर गया अब बोलो क्या ऊपर का जो पंखा लगा हुआ था उसका ऐसा हुआ वो तोड़ के उसका इधर गिर गया अब बच्चा तो है ही है पूरा हाथ में गिरा तो बस मोद जी अगर लिखा है कहीं भी जाओ किसी का बाप का मत नहीं है तो सांप अगर लिखा हुआ है सांप काटने से डसोने से मरोगे तो आप मरना है लेकिन साधु महात्मा का पास ये पावर रहता है वो पावर दिखाता नहीं उचित नहीं है इसमें ठाकुर जी गुस्सा होता है जिसका जो तकदीर में है वो होगा ये हमारा कालना में भगवान दास महाराज का ऐसा हुआ था एक विधवा मैया उनके एक लोथी लोटा बेटा है छोटा आठ साल का होगा उसका लिखा हुआ है सांप डांसेगा इसको इसी दिन इसी समय उन्होंने क्या किया रोना शुरू कर दिया तो शामी नहीं है एक लड़का इतना सुंदर ये भी जाए तो जिएगा कैसे उन्होंने क्या किया पूरा भगवान दास बाबाजी महाराज के पास गया एकदम रोना शुरू किया ऐसा रोना भगवान दास बाबा जी महाराज ने बोले भगवान दास बाबा बादाज जी मारे क्या हुआ बोले क्या होगा महाराज हमारा लड़का का ऐसा है हमारा लड़का सांप काटने से मरेगा हम क्या करें आप इसको हमको नहीं चाहिए हमारा बेटा अगर जिंदा है ये खबर है इसमें हम खुशी हो आपको ये लड़का आपका चरण में हम देके के भेंट दे के, के चलाए अगर जिए तो आपका सेवा आप साधु चरण में अर्पण कर दिया उसमें साधु का जुमा बन जाता है तो बच्चा का मरने का जो दिन है बाबा जी महाराज ने बोले बच्चा को माँ तो चले गए और रोते रोते और मरना है तो है ही है और क्या कौन रुकेगा अब महाराज भजन करते हैं महाराज के इतना पावर है बच्चा को बोले जिस घर में बाबा जी महाराज भजन करते कालना में अभी भी जाओ है जाएगा ज़्यादा दिन पहले का बात नहीं भगवान दास बाबाजी महाराज गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज भगवान दास, दास, दास ज्यादा दूर ये तो गया बंशीदास बाबा जी महाराज बाबा जी महाराज ने बोले हमने ये मार्किंग कर दिया चौक से इसका बाहर मत जाना इसमें बैठे रहें कुछ भी हो जाए डरना नहीं हम ये घर में भजन कर रहे हैं हम इधर नाम कर रहे हैं तू इधर बैठ पूरा रात सोना नहीं सोने से हम कुछ नहीं कर सके जागते रहें और इसका बाहर बिल्कुल मत जाना डरना नहीं बस वो बच्चा बैठे रहें कभी कभी रोना भी आता है क्या हो जाए कौन जाने, जाने? अचारों ओर सब सन्नाटा है बाबा भजन कर रहे हैं कुटिया में बस ठीक रात को सारे बार एक बजे आ गया लिखा है ना वो आएगा खामा खाया कुछ किया नहीं बच्चा आके ऐसा ऐसा कर करे हा फास फास कर रहा है, और बाबा जी माँ जी इशारा कर रहा है बिल्कुल मत डर चुपचाप रह जा इसका बाहर मत जा बस फास फंस कितना डर करे करे करते करते बाबा जी महाराज ने उसका तकदीर को चेंज कर दिया जा साप का भेज दिया साफ को और साफ काटा भी नहीं वो जो गया वो टाइम इसके बाद वो बच्चा अरबा नहीं जैसे उस दिन काल परसु बता रहता है गीता वाटिका में बाबा ऐसा ऐसा करके डंडा दे के ऐसा साइड दे हम खूब जाने साइड दे तुम फोस करो और फोस करो कुछ भी करो हम तो डरने वाला नहीं है साप का बोलते हैं, साप का साथ बात करते हैं तो ऊपर से बाबे आए बोले ये साप का साथ नहीं खेल रहा है ते जा, जा वो का साथ खेल रहा है। कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा बाबा साप का साथ नहीं खेल रहा है सचमुच है कुछ नहीं किया साफ पूरा निकल गया जंगल में यह सब बात जो है सच्चा बात है प्रणव और वेद का उत्पत्ति के बारे में बताएं और व्यास मुनि का शिष्य परंपरा का बारे में बचाए मुक्ति कैसे हो इसका बारे में पुराण उपुराण आदि इसका बारे में सब बताए सारे भगवत का महात् आदि सारे बोल के ये भागवत जी महापुराण का अभी बहुत सारे घटना है कैसे कैसे जगोबोल का आदि ऋषियों का परंपरा के अनुसार वेद को भाग हुआ था ये सब करके सारे बताया अब हम क्या बताएं इस तक रहें बांचाकलपुतुर्वश्य पासिंद बवश्य पतितान पावने भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः काये नो वाचा मनसेन्द्रियर्वा बोधवात्नुत् स्वभा करो जाद सकल परस्मी नारायणी थी समर्पय्ता